शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण स्रोत्र भाष्य पुनः पुनः भगवपुन गुरुरात्मेति गुरुरात्मे मूर्तिद विभागिने व्योमद्याय नमः शांति सामवेद के अंतर्गत है तलवकार शाखा में केनोपनिषद <coughs> ओ आप्याय मंगा व्क्चुश्रोत्रमथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिषद सर्वं ब्रह्म निराकु मां ब्रह्म निराको निराकणस्व निराकण मेस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सुधर्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओ शांति शांति शांति, शांति। <coughs> <coughs> ब्रह्म विद्या के प्रारंभ में श्रवण के पूर्व शांति पाठ किया जाता है ये परंपरा है यह का यह शांति मंत्र है परमात्मा से ओम करके प्रार्थना करते मम अंगानि आप्याय तो पुष्ट हो मेरे वाक रंगशच्छुश्रोत्रं अथवा बल इंद्रिया चर्वाणी वाक्णचुश्रोत्र यद्रििय पुष्ट होल प्राण इंद्रिय सब इंद्रिय भी जो नाम लिया बाकी जो नाम है सब पुष्ट हो सर्वाणी सब पुष्ट हो वही पुष्ट होने के वृद्धि को प्राप्त करे इंद्रिय पुष्ट हो श्रवण आदि करे इसके लिए इंद्रिय पुष्ट होने पर इंद्रियजन्य ज्ञान प्राप्ति के लिए यह इंद्रिय कारण है स्रोत्र से श्रवण होगा शब्द से उच्चारण होगा चक्ष से दर्शन होगा परमात्मा के स्वरूप सगुण रूप आचार्य आदि का दर्शन होगा तीर्थों का ये सब के लिए प्रार्थना करते हैं इंद्र हो अंगपुष्ट हो सर्वम ब्रह्म और उपनिषदम उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म सब कुछ है सर्वम ब्रह्म जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य सर्व ब्रह्म का अभिप्राय ब्रह्म से भी कुछ भी नहीं है जो कुछ नाम का प्रपंच दिखता है वह ब्रह्म ही है अलग अलग दिखते हैं बहुत पदार्थ अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है <coughs> अतिरिक्त सत्ता की सिद्धि नहीं होती है सो ब्रह्मस्वरूप ही है माह ब्रह्म निराकुर्याम अहम ब्रह्म न निराकुर्याम निराकरण नहीं करूँ ब्रह्म नहीं, नहीं, नहीं है ऐसे नहीं कहूँ अथवा ब्रह्म से भिन्न कुछ ऐसा नहीं मानूँ यही ब्रह्म का निराकरण है ब्रह्म अपरिछिन्न है अपरिचिन्न को यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ माने तो ब्रह्म परिचिन होगा परिच्छिन्न मानना ही ब्रह्म का परमात्मा का निराकरण है मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंता करने से पाप अथवा अभिमान ये नहीं ब्रह्म से भिन्न हों मैं मानते हैं तो परमात्मा का निराकरण होता है वस्तु परिच्छिन्न होगा परमात्मा ब्रह्म है व्यापक अपरिचिन्न देश काल वस्तु परिच्छेद रही था ब्रह्म से भिन्न कुछ भी अलग माने तो ये परमात्मा का निराकरण होगा इस निराकरण मैं नहीं करूं अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं मानूँ माँ ब्रह्म निराकरो मुझे भी ब्रह्म निराकरण नहीं करे मेरा मैं परमात्मा का प्रिय रहूं हमेशा ही परमात्मा का चिंता न करूँ आत्मरूप से तो दूर नहीं हूं फिर दो बार उसी को ही कहते अनिराकरणमस्तु मस्तु अनिरा <coughs> परस्पर का अनिराकरण कभी नहीं हो मैं परमात्मा का भिन्न नहीं मानूं परमात्मा मेरा स्वरूप है अत्यंत प्रिय परमात्मा का भी प्रिय मैं रहूँ ज्ञानी आत्मा सौसे परमात्मा का प्रिय गीता में कहा गया तदात्मनि निरत उसे आत्मा में निर निरंतर रहते हुए ये उपनिषु धर्मा उपनिषद में जो सममादि धर्म है परमात्मा प्राप्ति का साधन ते मयी संतु वही धर्म मेरे में हो ते मयी संतु ज्ञान प्राप्ति का साधन मेरे में हो तब ज्ञान की प्राप्ति होगी ओम शांति शांति शांति त्रिविधताप शमन के लिए तीन बार शांति का पाठ करते हैं कोई <स्था> <स्था> शिष्य संसार से विरक्त होकर के आचार्य के पास जाकर के प्रश्न करता है <स्था> शास्त्र में इस प्रकार आख्यायिका गुरु शिष्य संवाद है क्योंकि आचार्यवान पुरुष वेद ऐसे शास्त्र में उपनिषद में है आचार्या देव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्त आचार्य से प्राप्त होने पर साधुतम होती विद्या भगवान कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से वया तो ऐसे परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए कोई गुरु विरक्त होकर के गुरु ब्रह्मनिष्ठ के पास विधिवत जा करके जब देखता है अन्यत्र कोई शरण नहीं है पहले बहुत चेष्टा करते सुख प्राप्ति के लिए संसार में किंतु जब थक जाता है जानता है कहीं सुख नहीं है दुख ही दुख है तो नित्य सुख अभय पद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाता है वह प्रश्न करता है जो संसार से थकता नहीं है संसार में सुख दिखता है तो संसार में कष्ट प्राप्त करता है तिरस्कार प्राप्त होने पर भी संसार के पीछे जाता है इसलिए परमात्मा उसको अपने कर्म फल रूप से देते हैं सिखाते हैं देखो संसार से तुमको सुख मिलेगा तुम संसार को जाते हो देखो संसार से क्या मिलता है जब दुख मिलता है कष्ट मिलता है धिकार तिरस्कार होता है तब समझता है संसार से सुख नहीं मिलेगा कहीं भी इधर उधर कोई स्थान का कोई दोष नहीं संसार दुखात्मक है संसार दुख से निवृत्ति के लिए एक शरण है परमात्मा जिनके साक्षात्कार से ही संसार की निवृत्ति होगी तब ऐसे जब थक जाता है तब वह परमात्मा के शरण में आचार्य के शरण में जाता है जब तक अभिमान रहता है लगता हम सब कर लेंगे किसी के पास क्यों जाएंगे अब सोता है परमात्मा से क्यों प्रार्थना करेंगे हम अपने परिश्रम करेंगे तो सुख से जी तो रहेंगे परमात्मा क्या करेंगे सब परिश्रम करने के बाद भी दुख मिलता है सदाचारी भी प्रारुद्ध कर्म के अनुसार दुख भोगता है भोगना पड़ता है और प्रयास करता है परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए नहीं हो पाता है तो फिर महापुरुष के शरण में रहना चाहता है <coughs> तो गुरु के पास जाकर के आचार्य के पास जाकर के प्रश्न करता है ओं के नेश पतती प्रेशिता मन काण प्रथम प्रीति युक्त केने शिता वाच मीमा बदती चक्षुषत्र युनक्ति युनकती कई मन प्रेषित मन पतती मन दौड़ता है <laughs> सबका अनुभव है चाहते हैं बैठ कर के परमात्मा में मन लगाने के लिए ध्यान करने के लिए जहाँ चाहते वहाँ मन स्थिर नहीं रहता अधिक समय भाग जाता है कौ मन जो जाता है मन स्वयं के नईितम पतति किसके इच्छा मात्र से कौन ऐसे प्रेरणा करने वाले प्रेरित हो कर के मन पतती गच्छति अपने विषय को जाता है क्यों जाता है किसके द्वारा प्रेरित होता है प्रेरणा करने वाले कौन चेतन है जड़ है इस संघात से भिन्न है अभिन्न है कौन ऐसा है केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त केन के नुक्त प्राण प्रथम प्रीति किस से नियुक्त होकर के प्रथम प्राण जाता है इंद्रियों के प्रवृति के पहले प्राण की प्रवृत्ति है इसलिए प्रथम प्राण का प्राण का गमन किस प्रकार होता है प्राण किस प्रकार प्रेरित तो होता है प्रथम होकर के इसलिए प्रथम कहा इंद्रिय प्रेरणा के लिए प्राण की आवश्यकता है इंद्रिय गमन के लिए इसलिए प्राण प्रथम होकर के किससे युक्त हो नियुक्त होकर के जाता है के नितिताम वाचम इमाम बदंती किसी की इच्छा से इमाम वाचम बदंती लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं वाणी वाग वाणी स्थान युक्त शब्द प्रयोग करते किससे प्रेरित हो करके मन किससे प्रेरित होकर प्राण भी किससे प्रेरित होकर व्यापार करता है वाणी करते और चक्षुश्रोत्र को कौन देवता है जो प्रेरणा करता है सब इंद्रिय प्राण मन अपने अपने विषय में प्रवृत्ति प्रेरित होते प्रवृत्त होते हैं सब इंद्रिय की प्रवृत्ति का कारण क्या है कौन है प्रेरणा देने वाला जड़ में देखा जाता है चेतना से ही जड़ में प्रवृत्ति होती है शरीर जड़ है मर जाता है कोई शरीर दिखता है तो जड़ होने पर भी प्रवृत्ति होती है इस चेतना कौन है उसको प्रेरित करने प्रेरणा करने वाले इसका प्रेरक कौन है ये जिज्ञासा से पूछता है ये आत्मा प्रेरणा करने वाले कोई चेतन होगा वो चेतन कौन है ये संघात में कोई है उसे भिन्न ही क्या है कौन हे ये प्रश्न करने पर आचार्य का उत्तर आ गए <coughs> श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य से प्राण चक्षुष चक्षुर मुच्य धीरा प्रीतास्मा लोकादमृता प्रेरणा करने वाले जो तुम पूछते हो स्रोत्र से श्रोत्र श्रोत्र का भी स्रोत्र है मन का भी मन है यत कास्मात्नीस्मात वाचो हो वाचो वाग का वाग, इं, इंद्र का भी वाघ का वाग्य है, वो भी सब प्राण से प्राण प्राण का भी प्राण है चक्षु का भी चक्षु है वस्तुतः तो तो श्रोत्र का श्रोत्र मन का मन ये सब क्या है श्रोत्र विषय ग्रहण करने के अन्य स्रोत्र की कोई आवश्यकता अपेक्षा करता है मानव विषय संकल्प करने के लिए अन्य मन की आवश्यकता तो नहीं है चक्षु रूप देखने के लिए अन्य चक्षु की अपेक्षा नहीं करता है श्रोत्र का श्रोत्र मन का मन वाघ का वाग ये सब क्या है ये सब इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं इंद्रिय में जो सामर्थ्य है श्रोत्र इंद्रिय में शब्द ग्रहण सामर्थ्य है चक्षु में रूप ग्रहण सामर्थ्य है इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिया में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को देने वाला वो सामर्थ्य जिससे आता है वही उनका प्रेरक है वही श्रुत्र का स्रोत्र कह करके उपदेश किया अतिमुचरा श्रुत्रादि स्वयं प्रेरित नहीं होते है उनको प्रेरण करने वाले को अलग है तो स्रोत्रादि में जो अहम बुद्धि है अहम शुणोमी अहम पशा चक्षुसोत्रादि में आत्म भाव, आत्मत्व अहम बुद्धि है उसको छोड़ करके अतिमुचित त्यक्वा चक्षुसोत्रादि इंद्रिय में जो अहम बुद्धि है आत्म भाव उसको छोड़ करके अतिमुचित अर्थ धीरा विवेकी विवे की, की धीरे पुरुष ही धीमान बुद्धिमान ही ये कर सकते हैं उसको धीर कहते हैं जो प्रवाह में नहीं बह जाता है <coughs> सूखी लकड़ी प्रवाह में बह जाती है बड़े बड़े पत्थर गंगा जी में है जैसे कोई सही है पानी चलता रहता है कितने काल से पत्थर ऐसे कोई सही इसी प्रकार धीर कच्ची धीर धीर प्रत्येक आत्मा नच्छत ये संसार के प्रवाह से बहता नहीं सब लोग भागते उसके पीछे भागता है लोग भागते हैं सही भी भागता है पूछता है कहाँ जा रहे हैं आप ये कहते हैं हमको पता नहीं सब लोग जा रहे हम भी चल रहे स्वयं भी चल रहा है दूसरे से पूछा ये आप कहाँ जाते ये पूछते आप कहाँ जा रहे हैं सब जा रहे इसलिए मैं जा रहा हूँ समझदार व्यक्ति भी, भी कोई कोई कहते हैं बोले संसार में जैसे लोग चलते हैं हम हमेशा चलते हैं लक्ष्य क्या पता नहीं है ऐसे प्रवाह से नहीं बह करके जो विचार करके विवेक के कारण विवेक करके अपने लक्ष्य स्थिर करके लक्ष्य को और जाता है वही धीर होता है सामान्य प्रभाव से बह जाना ये धीर का स्वरूप स्वभाव नहीं है ऐसे धीर है जो देहादि इंद्रिया में आत्मबुद्धि को त्याग करते हैं व्यावृत प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवनती पुत्र ये पुत्रवितादि में जो ऐसना है उसको भी छोड़ करके प्रत्येक मर करके वित्त पुत्रा धन में पुत्र में सब अ, मेरे मम ऐसना इच्छा करते हैं जो है ये बना रहे और मिले इस लोक से जब पृथक हो जाते देहादि से ऐसना त्याग करके देहादि में अहम बुद्धि छोड़ देते हैं तब उस परमात्मा साक्षात्कार होता है अमृता भवंती मुक्त हो जाते हैं समय देहादि में अहम बुद्धि और बुद्धि ये अहम मम बुद्धि सब को छोड़ने पर ही अमृत तो अमरण धर्म होते हैं सबका त्याग करना है न कर्मण न प्रजया धने न्याग नहीं अमृतत्व तो मानसु त्याग से ही अमृतत्व तो की प्राप्ति होती है यदा सर्वे प्रमुच्य कामा य से अत्र ब्रह्म संस्ते का अर्थमर्थ अमृत होती कामना का त्याग अहंता ममता का त्याग तभी प्राप्त होता है अथवा अतिमुच्च कह करके ऐसा त्याग हो जाएगा तो प्रत्यय कह करके सर्व को छोड़ करके मर करके देह समाप्त होने के बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है जितेज ज्ञान हो गया तो उसको कहते जीवन मुक्त जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है मर जाता है शरीर समाप्त होता है तो विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है अमृता भगवंती विदेह मुक्त हो जाते हैं अभी ये के न इसीतम तो कहकर के प्रेरणा करने वाले कौन है प्रश्न किया इनमें से कोई एक है था बाहर कौन है साफ बताना चाहिए ये कहते चक्षु का चक्षु सूत्र का सूत्र उसका भी पहले चक्षु सूत्र आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है जो दिखता है गोलक स्थान और उनके भी चक्ष सत्र आदि फिर क्या है कौन है एक है या अनेक है ये कौन किसे पता चलता है स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ऐसे शिष्य की जिज्ञासा होने पर आचार्य उपदेश करते हैं न त्र चुर्गछति न वाग्छति नो मन न विद्मों नीजानी मो यथदनुशिष्या त्र चक्षुर् गछति जो श्रोत्रादि का प्रेरक है परमात्मा ब्रह्म वहां चक्षु नहीं जाता है चक्षु उसको विषय नहीं करता है इंद्रिय विषय नहीं कर पाती है चक्षु न गचति अपने सामर्थ्य जहां तक है तब तक वो जा सकता है वहां चक्षु उसको विषय नहीं करता है न वाग्छति वाग इंद्र के द्वारा शब्द प्रयोग होगा जहाँ शब्द का सामर्थ्य शक्ति हो शब्द की शक्ति शुद्ध ब्रह्म में नहीं है तो शब्द भी प्रवृत्त नहीं होता है य तो बातचो निवर्तनते अप्राप्य मन सास वाज भी उसका विषय नहीं कर पाती है नो मन मन से भी चिंतन नहीं होता है जिसका मन से भी चिंतन मन उसको विषय नहीं कर पाता है मन उसका प्रकाशक नहीं मन का ही प्रकाश कहे मन उसको प्रकाश नहीं करता है मन का भी मन का ही विषय नहीं होता है तो उसको हम न विद्यु हाँ बिजानी उसका हम नहीं जानते हैं यथाए तद अनुशिष्यात्थ ठीक रूप से नहीं जानते हैं और यथाए तदनु जिस प्रकार उसको उपदेश किया जाए इंद्र का विचार हो तो उपदेश करेंगे ब्रह्म न विद्मा वो ब्रह्म इस प्रकार है इंद्र से ऐसा हम नहीं जानते हैं जब ऐसा हम नहीं जानते हैं तो दूसरे को किस प्रकार उसका उपदेश किया जाए ये भी हम नहीं जानते हैं इंद्र का विषय हो तो अन्य को उपदेश करेंगे उसके धर्म धर्म गुण क्रिया कुछ विशेषण दे करके उपदेश करेंगे जाति गुण क्रिया संबंध कोई विशेषण ब्रह्म में नहीं होने से <coughs> शिष्य को उपदेश करके ज्ञान कराना बड़ा कठिन है इसलिए उसके ज्ञान के लिए अतिशय यत्न करना है सरल से हो जाएगा ऐसा नहीं प्रयत्न अतिशय करना है शास्त्रीय मार्ग पर चलना है जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक साधन का त्याग नहीं करे साधन में लगे लगातार तभी फल प्राप्ति होती है अरली मंथन करते हैं अग्नि प्रकट करने के लिए अग्नि प्रकट होने तक मंथन करे तो अग्नि प्रकट हो अग्नि का प्राकट्य हो। होगा छोड़ दिया तो फिर नहीं फिर नया शुरू करना पड़ेगा इसी प्रकार फल है फल प्राप्ति तक तो ही साधन करना पड़ता है जहाँ अदृष्ट है एक बार या के अदृष्ट हो जाएगा किंतु पेट भर नहीं जाता एक बार खाने पर खाना पड़ता है पेट भरने तक तृप्ति होने तक दृष्ट फल है इसी प्रकार ये श्रवण मनन निदिध्यासन। उसे ज्ञान होता है फल साक्षात प्राप्त होता है ज्ञान होते ही देखता है मैं मुक्त तो हूँ दृष्ट प्रत्यक्ष होता है इसलिए फल प्राप्ति तक करना पड़ता है जो अदृष्ट का कर्म है उसको थोड़ा कर दिया छोड़ दिया तो भी अदृष्ट होगा आगे फल मिलेगा पूरा कर कर्म कर दिया किंतु श्रवण मनन दिध्यासन दृष्ट फलक होने से फल प्राप्ति करना चाहिए ब्रह्म सूत्र में व्यास जी कहते आवृति रे असकृत साथ लगता है सुन लिया सब आ गया समझ लिया अभी बढ़ जाए तो हो जाएगा समझना सुनना सब ठीक है यदि फल की प्राप्ति नहीं हुई साक्षात्कार नहीं हुआ तब और कमती है अपने में कमती देखे अपने में गुण दिखता है दूसरे में दोष दिखता है ये स्वभाव से जब इसको बदल करके अपने में दोष देखे कंती देखे तब तो दोष की निवृत्ति होती है याज्ञ बढ़ के बृहदार ने उपनिषद में आएगा जनक सभा पंडितों के सभा में गो को ले गया पर्ण था जो सबसे ब्रह्मिष्ट है गो को ले जाओ जानक ने कहा याज्ञ को शिष्य को उपदेश करते ले जाओ उनका होता ब्राह्मण ने पूछा तुम भ्रमिष्ट हो कहते हैं नमो ब्रह्मिष्ठाए वयम करम व्यय तो गो काम ब्रह्मिष्ठा को हम नमस्कार करते हैं हम तो गो चाहते हैं हे ब्रह्म ज्ञानी है नहीं कहते हाँ हाँ करें हाँ ऐसा नहीं हम तो उनका नमस्कार करते हैं हम तो गो चाहते हैं गो की कामना भी है यही कमती है कि गो की इच्छा करते हैं स्पष्ट कहते गो गो काम हम गो चाहते हैं ब्रह्म हो गया तो फिर कामना क्यों है तो ब्रह्म ज्ञान अपने में उनको दिखता नहीं है उन्हें भी दिखता है मेरे में कमते मैं गो की इच्छा करता हूँ तब इस जीत करके ब्राह्मण को जाने के बाद फिर सन्यास लेते हैं अतिशय अतिशयत्न करने के लिए कहा ना विद्वान ना बिजानी म ये नहीं कि आचार्य नहीं जानते ये बात नहीं ब्रह्म इस प्रकार है ऐसा धर्म गुण है ऐसा नहीं जानते कोई धर्म है ही नहीं धर्म हो तो धर्म से जानेंगे धर्म नहीं तो कैसे जानेंगे तो फिर उपदेश कैसे करेंगे ऐसे ही उसका उपदेश है तो अत्यंत यदि उपदेश नहीं हो सकता फिर कैसे होगा क्या तो उपदेश होगा प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो ज्ञात नहीं होता है आगम से उपदेश होगा आगमन कैसा है आगे कहते हैं अन्य देवता विदिताथु अविदिता अधिश्र पूर्वेशा ये न तद्यास क्षिरे तद अन्न्यद विदितात तद ब्रह्म जो चक्षु आदि का प्रेरक है विदित से अन्य है विदित होता है ज्ञात तो होता है ज्ञान का विषय विद्युत ज्ञात उससे अन्य है विदिता नहीं होता है तो विदिता नहीं होता है तो अविदित अज्ञात तो होगा कहता अर्थो अविदिता अधि अविदित्य से भी अधिकार्थ ऊपर ही अधि अविद्य से भी ऊपर है विदित है ज्ञात तो होता है ज्ञान क्रिया का विषय कर्म कई कुछ ज्ञात तो होता है जितने जिसका ज्ञात सारे दृश्य वर्ग विदित ज्ञात तो है अभिदित तो कहेंगे तो अभिदित से भी ऊपर है अविदित होता है का कार्य प्रपंच सब ज्ञात तो होते हैं अविद्य होता है कारण अव्याकृत अविद्या उसके ऊपर अविद्या से भी विलक्षण कार्य प्रपंच से विलक्षण अविद्या से भी विलक्षण और अपने से भिन्न विदित तो होगा अथवा अविदित तो होगा विदित अविदित तो दोनों से भिन्न अपने से भिन्न कुछ विदित कुछ अविदित कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात और ज्ञात तो अज्ञात से भिन्न क्या रहेगा कोई होगा रह? अपना स्वरूप रहेगा अपने से भिन्न कोई ज्ञात कोई अज्ञात ज्ञात अज्ञात दोनों से अलग तो अपना स्वरूप है ऐसा हमने आचार्य से सुना है इति सूषम पूर्व श्याम पूर्वेश्याम आचार्य नाम आचार्य के वचन हमने सुना आचार्य उपदेश करते हैं श्रुति में ऐसा हम आचार्य से सुना है जो आचार्य ने न अस्माभ्यम तद व्यास चक्षिरे यही पर ब्रह्म का स्पष्ट रूप से व्याख्या ने किया तो ये आत्मा ही ब्रह्म है अहम आत्मा ब्रह्म यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर श्रुति कहती है तो ही ब्रह्म विस्पष्ट व्याख्यान क्या आचार्य ने उनसे हमने सुन रखा है तो विद्युत अविद्युत दोनों से ही है किंतु विद्युत अविद्युत से भिन्न तो अपना सर्व आत्मा ही हुआ आत्मा कैसे ब्रह्म होगा आत्मा तो कर्म करने वाल कर्म में अधिकारी उपासना करता है संसारी है कर्म करके उपासना करके साधन करके देवताओं की ध्यान करता है ब्रह्मा जी की उपासना करके स्वर्ग जाएगा आत्मा है वो विष्णु है उपास्य परमात्मा अलग है और हम उपासना करने वाले कैसे आत्मा ब्रह्मा है ब्रह्मा तो उपास्य होना चाहिए इंद्र हो ईश्वर हो प्राण हो विष्णु को उपास्य ब्रह्म होना चाहिए हम तो उपासक है कैसम तार्किक लोग कहते ईश्वर आत्मा से जीवात्मा से भिन्न है कर्म करने वाले करते कर्म करो अमुम यज अमुम यज इसकी उपासना करो या करो तो अपने कैसे होगा तो इसके लिए ऐसे शंका होने पर आचार्य उपदेश करते हैं ये जो उपास्य ब्रह्म नहीं है यदवाचान अभ्युदितम ये वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदास यत वाचा अनभ्युदित वाक्य द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है वाग इंद्रस्थान विभिन्न स्थान से उच्चारण होता है वर्ण किसी के द्वारा ये प्रकाशित नहीं होता वाणी का विषय नहीं है ये नाघ अभ्युद्यते जिसे वाग भी प्रकाशित होती है सबका प्रकाशक है शब्द के द्वारा उसका प्रकाश नहीं होता है जो तुमने कहा विष्णु इंद्र प्राण आदि शब्द से कहते हो ब्रह्मा ये नहीं है ब्रह्मा तदि वह ब्रह्मत्वम विधि जो वाणी का भी प्रकाश है वाणी से प्रकाशित नहीं होती है न इदम उपासते उपासदम तुने जिसकी उपासना करते हैं भिन्न आत्मा से भिन्न जिसकी उपासना करते ब्रह्म नहीं भिन्न यदि हुआ किसी से भिन्न हो गया वस्तु परिचिन्न हो गया जो वस्तु परिच्छिन्न वह ब्रह्म नहीं है गृही वृद्धो धातु से बनता है ब्रह्म अपरिछिन्न है अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म अपरिछिन्न परिच्छेद तीन प्रकार होता है देशकृत परिच्छेद एक देश में है अन्य देश में नहीं तो देश परिचिन्न है घटपटा दी देश परिचिन है काल परिचिन है जो कार्य उत्पन्न होता है नष्ट होता है एक काल में रहता है अन्य काल में नहीं रहता है वह काल परिचिन्न है और वस्तु परिचिन है जो एक वस्तु से भिन्न हो उससे कोई भिन्न हो वस्तु परिचिन हुआ श्रुति कहती ब्रह्म अनंत अपरिचिन्न एक भी परिच्छि रहेगा तो उसको अपरिछिन्न नहीं कहा जाएगा अनंतम अपरिचिन्न कहने का अर्थ देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न भी नहीं न्याय लोग को कहते हैं देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं किंतु वस्तु परिचन्न मानते हैं इसलिए जो ब्रह्म वास्तव श्रुति प्रतिपाद्य वो तर्क गम्य नहीं है न्याय शास्त्र के द्वारा नहीं जाना जा सकता है वो तो वस्तु परिचन्न ब्रह्म नहीं होगा इदम करके जिसकी उपासना करते है अपने से भिन्न वो ब्रह्म नहीं है इसलिए तुम जो सोचते हो उपास्य कोई ब्रह्म होगा हम उपासक ये भेद जहाँ नहीं है वो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वाणी का जो प्रकाशक है वही ब्रह्म है तो उपाधि परिच्छि जो इधं तिन्न से उपास्य है वो ब्रह्म नहीं है उसी को ही आगे कहते हैं यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदास पूर्वार्ध सामान है उत्तराध स पूर्वार्ध अलग है उत्तरार्ध समान है मन के द्वारा जो मनन क्या नहीं जाता है कोई भी मन से उसका चिंतन नहीं कर सकता है मानो उसका प्रकाशक नहीं होता है मन तो अपने विषय घटपट रूप रसादिक विषय चिंतन करेगा मन का जो प्रकाशक है उसको मन प्रकाश नहीं कर सकता है ये नाहुर मनोमतम जिससे मन ही मन मत मनन का विषय होता है मन कभी भी मन भी जिसका विषय हो जाता है मन जो प्रेरण प्रेरित होता है मन का प्रेरक मन में जो मनन करने सामर्थ्य उसको देने वाला वही मन का भी प्रेरक ये ना आहुर मनोमतम जिससे मन भी मनन का विषय होता है अर्थात मन भी विषय हो जाता है तदेव त्व ब्रह्म विधि उसको ब्रह्म समझो इधम जो उपास्य ब्रह्म नहीं जिसकी उपासना करता है भेद बुद्धि से ईदं तो है ना इधं है तो ना अपने से भिन्न जो उपास्य वह तो ब्रह्म नहीं है आत्मा ही ब्रह्म है एक स्वरूप है उससे भिन्न कुछ नहीं है उपासना करने का निषेध नहीं भेद बुद्धि से उपासना करते हैं फल मिलता है ठीक है किंतु मन स्वयं जिसको विषय नहीं कर पाता है मन का जो प्रेरक है यहाँ मन शब्द से अंतकर्ण लेना बुद्धि को मिला करके बुद्धि का विषय नहीं बुद्धि का प्रकाशक है बुद्धि जड़ है मन बुद्धि अंतकर्ण है उसका जो प्रकाशक है मन में मनन सामर्थ्य है वो सामर्थ्य चैतन्य ज्योति के द्वारा ही प्रकाशित तो होकर के सामर्थ्य आता है मन में वृत्ति होती परिणाम है ये परिणाम मन का वृत्ति और बुद्धि सब ब्रह्म का ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित तो होता है ब्रह्म उसमें व्याप्त होकर के रहता है मन का जो स्वरूप है सत्तास्फूर्ति पद है चेतन वही ब्रह्म समझो इधम जो उपास्य ब्रह्म नहीं है चक्षुसा न पश्यति ये नक्षुंसी पश्यति तद ब्रह्मि नेदम यदिदास कोई भी चक्षुसा न पश्यति से नहीं देख सकता है चक्षुर्ग्राह्य होता है सगुण साकार जो रूप है वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म जो कहा गया निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म वो नहीं है माया से रूप धारण करते परमात्मा भक्त के अनुग्रह करने के लिए किंतु वो भी भगवान ने कहा दिव्य हम ददाम ते चक्षु विश्वरूप दर्शन के लिए दिव्य चक्षु दिया सामान्य चक्षु से ग्राह्य नहीं होता है चक्षु का विषय नहीं है अपना स्वरूप है चक्षु का प्रेरक चक्षु का प्रेरक चक्षु का प्रकाशक चक्षु से प्रकाशित नहीं होगा यह न चक्षुम से पश्यती जिससे चक्षु को देखता है चक्षु को विषय करता है चैतन्य ज्योतिष चक्षु विषय भी भी हो जाता है उसको ब्रह्म समझो इदं इदं इदं तो जो वासना करते वह नहीं है यह तो वस्तु परिचय नहीं नाम रूपाधि विशिष्ट उपास्य वह ब्रह्म नहीं है शुद्ध ब्रह्म नाम रूपरहित है किसी इंद्र का विषय नहीं मन का भी विषय नहीं योत्रण न श्रृणोति ये नोत्र तदैं ब्रह्म तम विधि ने ठीक इसी प्रकार श्रवण इंद्र के द्वारा उसको कोई सुन नहीं सकता है शब्द शक्ति नहीं उसको कहने के लिए श्रवण इंद्र के द्वारा तो शब्द का श्रवण होगा शब्द की शक्ति हो शब्द शब्द की प्रवृत्ति होती शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म में सामर्थ्य शक्ति सामर्थ्य शब्द का सामर्थ्य हो शब्द की प्रवृत्ति होती शब्द प्रवृति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध होता है गोत्व तो घटत्व तो मनुष्यत्व तो जाति को लेकर के गो घट मनुष्य ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं नील रक्त पीत मधुर आदि गुण को लेकर के नील नीलम उत्पलम नीला घट मधुरम फलम ये प्रवृत्त होता है शब्द गुण को लेकर के क्रिया को लेकर के पाचक लाभ पका भोजन पकाता है तो पाचक चेतन करता है तो लाभ को चलता है तो घनता ये सब प्रयोग करते क्रिया को लेकर के संबंध को लेकर दंडी कुंडली आदि प्रयोग किया जाता है ब्रह्म में ना तो जाति है ना तो गुण है ना तो क्रिया है ना तो कोई धर्म है कोई संबंध है किसी भी प्रकार शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं किंतु तो यह नोत्रदम श्रोतम ये श्रोत्र श्रवण इंद्रिय भी उसका विषय हो जाता है श्रवण इंद्रिय का भी प्रकाश श्रवण इंद्रिय में जो सामर्थ्य वो सामर्थ्य देने वाला जिसके सत्ता से श्रवण्रिय में सामर्थ्य है तदेव ब्रह्म विद्धि वही ब्रह्म है इदम यदिद उपास्य तद न ये नहीं ब्रह्म नहीं है यत् प्राणे न, न प्राणीति ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदास यहाँ प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय लेना क्योंकि सब इंद्रिय का आया तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं करता गंध को तो घ्राण इंद्रिय विषय करती है किंतु जिसको को विषय नहीं करती है जो घ्राण इंद्रिय का प्रकाशक है जिस चैतन्य ज्योति से प्रकाशित तो होता है घ्राण वो घ्राण अपने विषय को तो विषय करेगा अपने प्रकाशक को विषय नहीं करता है ये न प्राण प्रणित जिस ज्योति से प्राण अपने व्यापार करता है घ्राण अपने विषय ग्रहण करती है गंध ग्रहण करती है उसको ब्रह्म समझो इदम यदि तो उपासक वह नहीं है इस उपासना ऐसे उपदेश के बाद शिष्य चिंतन करता है चिंतन करके फिर कभी कभी लग जाता है कुछ समझ आ गया ज्ञान हो गया कोई शिष्य जा करके ये तो घटना है किसी गुरु से कहा हमको लगता है, मुझे ज्ञान हो गया बोले हाँ इसे बहुत बार भ्रम होगा कितने बार लगेगा अभी तो पहले बार हुआ ऐसे कितने बार लगेगा थोड़े समय लगेगा उसके बाद अपने आप समझ लोगे फिर कभी लगा ज्ञान हो गया फिर थोड़े समय भी समझ लोगे ऐसे बहुत बार होता है यहाँ भी इस प्रकार आचार्यों शिष्य को उपदेश करने के बाद कहते हैं यदि मनसे सुबेदेति दभ्रमेवा नून ेत्थ ब्रह्मणु रूपम यद सेवनु मन्य मि यदि मनसे सुबेदी यदि तुम इसे मानते हो ब्रह्म मैं सुवेद सुष्टुद मैं ब्रह्म जानता हूँ समझ लिया अच्छा जानता हूँ सुषु वेद तो ये क्योंकि ऐसे कोई शंक इसको भ्रम हो जाएगा इसलिए आचार्य कहते दभ्रमेवा नून वेत्थ ब्रह्मणु रूपम यद से यद्य ब्रह्मण रूपम व्यत्थ तम नून दभ्रमेवा भी ब्रह्मण रूप यद से यद्य ब्रह्मण रूपम उत्तरार्ध यद सेन यदस्य कन्ना यद से ब्रह्मण रूपम तव व्यत्थ नूनम दभ्रमेवा दहर स्वर्प ही यही थोड़ा सा ही तुम जानते हो अभी बहुत बाकी कुछ नहीं जानते हो थोड़ा सही ही दब रसो थोड़ा सही कुछ शब्द कुछ प्रयोग करते हम ब्रह्म इतने शब्द तो कह देते हो तो यदि मानते हो सृष्टि वेद करके थोड़ा सही जानते हो ब्रह्म का रूप तो हम यदस्य देवेसु अरे केवल देह में के अंतर नहीं देवता में भी कोई ये जानता है अथवा देवता में कोई स्वरूप तुम तो मानते हो तो भी थोड़ा सा ही इसलिए अथनु मीमांस में मनी अभी मैं मानता हूँ तुमको अभी विचार करना है और विचार करो अभी बाकी है फिर विचार करना है शिष्य बुद्धि विचारण करने के आचार्य ने कहा क्योंकि कभी शिष्य इंद्र विरोचना दोनों गए प्रजापति के पास भ्रम हुआ 32 वर्ष रहने के बाद उपदेश सुनकर के विरोचना का भ्रम हो गया देह का आत्मा मानकर चला गया गुरु बन गया उपदेश तो इसका ही पोषण करो खाओ हिंसा करो मारो भो करो इंद्र को ही भ्रम हो, हो गया था रास्ता में से वापस आया भ्रम होना स्वाभाविक है जब इंद्र को ही भ्रम हो गया था सामान्य मनुष्य की क्या बात है इसलिए शिष्य बुद्धि विचारन करने के लिए आचार्य ने कहा अभी थोड़ा सा जानते हो और विचार करो तो भेरी शिष्य नाराज नहीं हुआ कि हमको कहते हैं तुम नहीं जानते हाँ हमको क्या समझते हैं <laughs> हम नहीं जानते तो ये ज़्यादा हमसे जानते हैं <laughs> कोई पढ़ने वाला कहता है ये क्या जानते है? हम पढ़ेंगे तो और बद, बड़े विद्वान बन जाएंगे ठीक है कोई विद्वान बन जाए शास्त्र से ज्ञान हो जाए ब्रह्म ज्ञान यदि किसको हो जाता है वो किस आगे किस पीछे नहीं यदि कोई ब्रह्म है तो उससे आगे कोई बढ़ जाएगा कोई पढ़ाते समय सोते हैं कहीं इसको पढ़ाएंगे तो हमसे ज़्यादा जान लेगा आगे बढ़ जाएगा पूरा नहीं बताकर थोड़ा छिपा कर रखेंगे अपने में अपूर्णता है यदि पूर्णता है जिसको ज्ञान हो गया वो उस सोचेगा उससे कोई आगे बढ़ जाएगा आगे और कहाँ पढ़ना है शास्त्र के ज्ञान हो जाएगा तो आगे कहाँ है उपदेश करने के लिए कोई आपत्ति नहीं सब उपदेश करेगा अपने अपूर्णता है तो दूसरे को रुकेगा नहीं पढ़ो आगे नहीं जाओ कोई गुरु कम पढ़े तो शिष्य को कहते नहीं पढ़ो कोई न्याय नहीं पढ़ा है तो शिष्य को नियम लगाते तो नहीं न्याय नहीं पढ़ना थोड़े तरक पढ़ेगा कुछ पूछेगा तो हम बता नहीं पाएंगे तो, तो, तो, तो रुकेंगे नहीं नया नहीं पढ़ना अथा कोई बिल्कुल नहीं पढ़े तो कहीं थोड़ा पढ़ लेगा समझदार हो जाएगा तो कहाँ हमारी सेवा करेगा बोले तो छोड़ो पढ़ कर क्या लाभ होगा हम तुमको उपदेश करेंगे ठीक है सेवा से प्राप्त होता है ठीक है सेवा करना चाहिए किंतु सेवा करके थोड़ा श्रवण करे और श्रवण के लिए जो आवश्यक है व्याकरण न्याय मीमांसा आवश्यक है बिल्कुल नियम लगाए न्याय नहीं पढ़ना है कते सौ मिथ्या है क्यों न्याय पढ़ना मिथ्या तो सब है तो मिथ्या से ही ये शास्त्र श्रवण शास्त्र सब मिथ्या है उसी से ही प्राप्त करना है सत्य वस्तु से प्राप्ति क्या होगी सत्य वस्तु की प्राप्ति होगी मिथ्या साधन से इसलिए सब कुछ आवश्यक है तो ये शिष्य जाकर के विचार करने लगा नाराज न होकर भागा नहीं विचार करने लगा बहुत विचार करके फिर आया आकर के आचार्य के पास बोलता है मन्य विदितम अभी विचार करते मन मैं अभी समझता हूँ मन विदितम विदिता विदिता ध्यान अधि ये आगम उपदेश किया ये उपदेश सुन करके उसके बल पर विचार करके निश्चय हुआ अभी मैं अभी मैं समझता हूँ अभी ज्ञान तो हुआ और कैसे ज्ञात तो हुआ आगे आचार्य के पास कहता है नहीं तो कहीं आचार्य को कैसे मालूम होगा ये मंदबुद्धि नहीं समझता है तो जैसे अनुभव शिष्य का ये कर्तव्य जो समझे में आता है ठीक ठीक ऐसे बताए जो कर रहा है मन में क्या संकल्प विकल्प क्या विचार करता आचार्य के पास कहे रोगी जैसे डॉक्टर के पास जाए अपने तकलीफ रोग कुछ नहीं बताए वैद्य क्या औसत देगा और जो रोग है वो नहीं बताया दूसरा बताएगा तो शर में दर्द है कहगा पेट में दर्द है पेट के लिए दवाई देगा वैद्य बुखार है कहेगा भूख लगती है भूख भूख ज्यादा लगती है अतः भूख नहीं लगती है बुखार है क्या कारण है कुछ बताओ दूसरे कुछ बताए सिर में दर्द कान में दर्द कानून में दर्द दे कानून दर्द ठीक है दवाई देगा पेट गड़बड़ बुखार कैसे ठीक होगा इसी प्रकार शिष्य को आचार्य के पास स्पष्ट रूप से कहना चाहिए अपने में मन में क्या है यदि सत्य भाषण नहीं करके कुटिल रास्ता में चले साफ नहीं बोल करके उल्ट पाल इधर उधर करे अपने दोस्त को नहीं बताए तो कल्याण नहीं होगा तो इसलिए शिष्य स्वाय बताता है आचार्य के पास नाह मन सुबे सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नदेद वेद नो न वेदेति वेद च नाह मन्य सुवेदेति अहम सुभे देते न मन्य मैं जानता तू हूँ किंतु सुष्टु वेद ऐसा नहीं मानता हूं पहले कहा यदि मन्य से सुबे तो इसलिए कहता है नाह मन्य सुबे देती सुवेद सुष्टु वेद इसे नहीं जानता हूं यदि नहीं मानता हूं तो तुमने नहीं जाना कहते नहीं नहीं ये बात नहीं नो ने नो ने मान्य मन्नी, ना इतना ना मानता हूं नहीं जानता ये भी नहीं मानता हूं मानता हूं नहीं मानतो नहीं जानता हूं नहीं मानतू जानता हूं नहीं मानता हूं।, हूं नहीं जानता ये नहीं मानता हूं ये क्या कारण है कहते वेद चब्दे से न जानता हूं नहीं भी जानता हूं ये क्या है जानता हो नहीं जानता ये क्या है यदि जानता हो नहीं जानता हो नहीं बोलो और नहीं जानता है तो जानता हूँ नहीं बोलो जानता भी हो नहीं जानता भी हो अच्छा जानता भी हो कहते सुबेद न सुबेद जानता हूँ अच्छा नहीं जानता हूँ नहीं जानता हूँ कहते नो नेद नवेद इसे नहीं मानता हूँ तो ये संशय ज्ञान होगा भ्रांति होगी ऐसा कहने पर शिष्य स्पष्ट रूप से कहता है अपने अनुभव जब साक्षात अनुभव अनुभव हो जाता है साक्षात्कार कोई इसको विचलित तो नहीं कर सकता है किसी के बात ना, ना मनेगा ना किसी को जा करके पूछेगा कोई जा कर के अपने आप को सोच ला ज्ञान हो गया किसी महापुरुष से सुना से महात्मा उनके पास जाकर कहा हमको लगता है मुझे ज्ञान हो गया हम बोले हाँ ठीक है वो क्यों मना करेंगे ठीक है न उनके सामने जाकर बैठ गया आधा समाधि लाकर बैठ कर थोड़ी देर में कहा हमको आत्म साक्षात्कार हो गया बिल्कुल ठीक ही वाकर सब को कहा उन्होंने कहा हमको ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद दूसरे से प्रमाण प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता नहीं होती ना दूसरे को बताने की आवश्यकता है दूसरे को बताना दूसरे से पूछ करके प्रमाण लेना ये नहीं स्वयं अपने कहता है शिष्य यो नस्त तदवेद तदवेद नो न मैं जो कहता हूँ यो नस्त तदवेद न अस्मा का हमारे शिष्य जितने गुरु भाई हमारे हैं उनमें से यो तद आपके शिष्य है सशिष्य सब ब्रह्मचारी न अस्माकम हमारे में जो उसको समझता है तदवेद तदवेद स तदवेद तद वही तद तो ब्रह्म को जानता है मैं जो कहता हूँ उसको जो समझता है वही ब्रह्म को जानता है वो ठीक जानता है मैं जो कहता हूँ अर्थात मैं जो कहता हूँ वास्तव मैं सुवेद इसे नहीं मानता हूँ नहीं जानता इसे नहीं मानता हूँ क्योंकि जानता भी हो नहीं भी जानता हूँ ज्ञान है साक्षात्कार हुआ ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है ब्रह्माकार वृत्ति होती है जो अज्ञान की निवृत्ति का है इसलिए ब्रह्म ज्ञान उसको कहते ब्रह्म ज्ञान तो हुआ किन्दु नवेद अर्थात ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है इसलिए नवेद जब ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञानिक निवृत्ति का ब्रह्म की प्रकाशिका नहीं है घटाकार वृत्ति होती है घट को देखने पर घटक ज्ञान अंतकरण का परिणाम घटाकार वृत्ति उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास होता है वो जा करके घटक के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको चिदाभास कहते हैं फल कहते हैं वो घटक को प्रकाश करता है क्योंकि घट जड़ है ब्रह्म ज्ञान जो वेदांत श्रवण करता है वासना रहित तो होकर के संकल्प रहित तो होकर के लगातार श्रवण मनन करता है निधि करता है तो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति अहमअ्मी ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति होती है अंतकरण का परिणाम है ये, उसे उस समीचिदाभा तो होता है उसे उससे अज्ञानिक निवृत्ति हो जाती है ब्रह्माकार वृत्ति से इसलिए ज्ञान हुआ वही साक्षात्कार है किंतु वो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभाष जैसे घट्ट को प्रकाश करता है इसे ब्रह्म को नहीं प्रकाश कर सकता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है फलव्याप्ति का विषय नहीं है इसे नवेदच और व्यक्ति व्याप्ति का विषय इसलिए ज्ञान यही है सर्वत्र य मनसा मनुते मन का विषय नहीं होता है और एकत्र कहा गया मन मन से उसका ज्ञान होना चाहिए अप्रमेय कहा ब्रह्म को अवांगमन सगोचर वांगमन का विषय नहीं अप्रमेय कहा फिर मन सेवाणुद्रष्टव्यम बुद्धिग्राह्यम ज्ञयम यभुशा में होगा न कहते ज्ञेय अप्रमेय कहते प्रमेय नहीं और ज्ञय भी कैसे होगा यदि अप्रमेय उसका ज्ञान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा तो ज्ञय भी है और ज्ञय भी नहीं है दोनों कहा जाता है जहाँ ज्ञेय मन सेवाणुद्रष्टव्यम वहाँ वृत्ति व्याप्ति का विषय ब्राह्मण से ब्रह्म मनुषा अनुदृष्ट में साक्षात्कार करना चाहिए मन के द्वारा और जहाँ अप्रमेय कहते प्रमेय नहीं मन का विषय नहीं जेय नहीं होता है वहाँ फल व्याप्ति का निषेध होता है उसका प्रकाश का मन नहीं होता है इसको जो समझता है हमारे में तद वेद वही ब्रह्म को जानता है क्या तुमने कहा यो न तदवेद अम्मी जैसे बताया जानता हूँ ऐसे जो जानता हो ठीक जानता है तो तुम क्या जानते हो नो न वेदिती वेद नो न वेदिति मैं नहीं जानता हूँ इसे नहीं मानता हूँ जानता हूँ नहीं मानता हूँ नहीं जानता भी नहीं मानता हूँ क्यों क्योंकि वेद अच्छा जानता भी हूँ नहीं भी जानता हूँ इसके अभिप्राय को जो ठीक समझता है वही ब्रह्म को जानता है इसका अभिप्राय समझ में आएगा वेदांत श्रमण कर मनन करें ब्रह्माकार वृत्ति को समझे निधिध्यास न हो ब्रह्माकार वृत्ति जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है वो समझ में नहीं आता ब्रह्माकार वृत्ति क्या है मैं ब्रह्म हो तो कोई भी कह देगा ये ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है देखने पर यह पुष्प है निश्चय होता ये पुष्प है यदि कहीं इसको नहीं देखो चक्षु संबंध हुआ तो ज्ञान होगा पुष्प ज्ञान होता ही इंद्रिय संबंध है ये पुष्प ज्ञान हो जाता है कहेंगे कुछ नहीं बोले तो चुप रहेंगे किंतु अंदर ज्ञान तो ये पुष्प ज्ञान हो गया प्रमाण वस्तु है प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी प्रमाण वस्तुतंत्र तंत्र। ये कर्तृतंत्र नहीं उपासना था कर्तृतंत्र चाहेंगे तो ज्ञान होगा तो नहीं तो नहीं हुआ ये बात नहीं यदि इंद्रिय संबंध हो गया इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा हाँ उपासना के लिए हाँ दर्शन ज्ञान के लिए आंख बंद कर बैठेंगे नहीं खोलेंगे तो कोई बात नहीं किंतु यदि खोल दिया चखी संबंध हो गया तो ज्ञान हो जाएगा और नहीं जदि ज्ञान नहीं हुआ प्रमाण से जितने भी ब्रह्म है अहम ब्रह्म प्रमाण से ज्ञान नहीं हुआ इसको कहेंगे अयम घट अयम घट रटते जाओ तो घट नहीं दिखेगा इसी प्रकार प्रमाण वस्तु का साक्षात संशय विपर्य निवृत्त होने पर तो ज्ञान होता है तो ब्रह्माकार वृत्ति तब समझ में आती है तब वृत्ति व्याप्ति का विषय फल व्याप्ति का विषय नहीं ये समझ लेने पर न नवेदच अच्छा। नहीं भी जानता हूँ जानता भी हूँ ये जो कहा गया था आगम उपदेश अन्यदेव तद विदिता अथवा विदिता दधि ये स्पष्ट उसमें युक्ति से विचार किया अनुभव करके निश्चय करके उसको ही कहता है विदित अविदित से भिन्न जो आचार्य ने उपदेश किया था कहते नो न वेद इति वेद ये कहता है न वेद नहीं मानता वेद नहीं मानता वेद च नवेद ज्ञात अज्ञात विदित अविद्य से भन, भिन्न है ये जो कहा ये कहता है आचार्य बुद्धि आचार्य को स्पष्ट अपने अभिप्राय बताने के लिए नहीं तो आचार्य कहीं सोचे मंदबुद्धि नहीं समझता है ये समझने के लिए और साक्षात्कार हो तो गर्जन कर कहता है निर्भय हो करके तभी निश्चय होता है तो ये कोई नहीं जोर से बोलने से ज्ञान हो गया कोई समझाइए नहीं गर्जन करता हम तो आचार्य के सामान्य शिष्ट के स्पष्ट रूप से कहता है अभी भय नहीं अद्वैत ज्ञान हो गया तो कोई भय नहीं जब तक तो ज्ञान नहीं होता है तब तो भय रहता है कभी ज्ञान ही मानते ज्ञान हो गया फिर कभी कभी भय लगता है फिर जाकर किसको पूछता है नहीं तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कभी रोगी जाकर डॉक्टर से नहीं पूछता बताओ मेरे पेट में दर्द है या नहीं पूछना पड़ता है डॉक्टर को पेट में दर्द या नहीं और जिसका अनुभव है दर्द करके 10-20 डॉक्टर कहेंगे तुमको कोई कष्ट नहीं वो तो मानेगा नहीं मानेगा अनुभव स्वयं होता है तो ऐसे संतुष्ट हो जाता है तो कृतकृत हो जाता है अभी शिष्य आचार्य संवाद चल रहा था यहाँ आगे शिष्य का वचन आचार्य का वचना नहीं श्रुति स्वयं उपदेश करती है अभिशिष्ट श्रुति उपदेश कर दी बाकी श्रोताओं को आख्यायिका में गुरु से संवाद चल रहा था अभी उपनिषद श्रुति का उपदेश है यम तस्त मत ये दश अभिज्ञात विज्ञानता अभिज्ञात विजानता विज्ञातम अभिजानता यमत तस् मत जिसका ब्रह्म अमत अज्ञात है ततम वो उसका ज्ञाते ही यश्य मतम स नवेद जिसका मत ज्ञात वो नहीं जानता है बहुत में हिंदी अर्थ में ऐसे कह देते हैं जिसको ज्ञात नहीं वो जानता है जिसको ज्ञात है वो नहीं जानता है खाली ऐसा नहीं भ्रांति पैदा करने की श्रुति वाक्य नहीं है उसका अभिप्राय समझना है और जो नहीं जानता वो जानता है जो जानता है वो नहीं जानता है बस सुनने वाला हंस देंगे हो गया इसका अर्थ क्या है जो नहीं जानता है वो जानता है ठीक है और जो जानता हूँ नहीं जानता ये अर्थ नहीं जो नहीं जानता हो जानता जो जानता वो नहीं जानता ये अर्थ नहीं ऐसा हो गया तो फिर श्रवण करने की आवश्यकता नहीं नहीं जानने वाले तो बहुत ही वही ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे जो नहीं जानता वो ठीक जानता नहीं जानने वाले बहुत है बस वो हो जाएंगे इसलिए यश्य अभिप्राय अमतम ब्रह्म ये जो मानता है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है विदि नहीं होता है ब्रह्म अविदि होता है मत नहीं होता अमत है अज्ञानतः रहता है ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है तत्स्य मतम वो ठीक जानता है ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है ज्ञान है अंतकण वृत्ति परिणाम उसका प्रकाशक है ब्रह्म वो वृत्ति का विषय वृत्ति का विषय थे वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती ज्ञान का विषय नहीं होता है दिग् ए होता है चेतन सबको प्रकाश करने वाला वो किससे प्रकाशित नहीं होता है सामान्य जो लौकिक ज्ञान है उसका विषय नहीं होता है उसे प्रकाशित तो नहीं होता है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञात तो नहीं होता है ज्ञान का विषय नहीं होता है वो तो दिग्ग्र चेतन ज्ञान ही सबका प्रकाशित ज्ञान का विषय नहीं होता है ऐसा जिसका अभिप्राय तस्य मतम उसका ब्रह्म ज्ञात हो ब्रह्म को जानता है ठीक साक्षात्कार उसने किया ब्रह्म ज्ञात नहीं होता ऐसा जिसका अभिप्राय और यश्य मतम स नवेद और जो मानता है ब्रह्म ज्ञात हो गया ज्ञान का विषय विदित है स नवेद नहीं जानता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञात तो नहीं होता है उसका हेतु तो स्वयं स्यागी कहती क्योंकि अभिज्ञातम विजानताम विजानताम जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं ज्ञानी है उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञातम विज्ञात नहीं ज्ञान का विषय नहीं होता है ज्ञान का विषय तो भिन्न होता है स्वयं ज्ञानी अपने को जानता अहम अस्मी ब्रह्म जिसको अहम ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया उसके लिए ब्रह्म अभिज्ञातम विज्ञातम न ज्ञान का विषय नहीं होता है साक्षात्कार करने वाले के लिए ब्रह्म ज्ञान का स... जो साक्षात्कार करते हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है स्वयं ब्रह्म रूप ज्ञान स्वरूप है उसका विषय नहीं है ब्रह्म ब्रह्म तो ज्ञान का वृत्ति ज्ञान का भी प्रकाशक है विज्ञान नहीं अरु अभिजानता विज्ञातम इसका भी अर्थ करेंगे जो अभिजानता नहीं जानने वाले का ब्रह्म ज्ञात है ये अर्थ नहीं नहीं जानने वाले तो बहुत लोग है वो कहाँ मानते हैं ब्रह्म विज्ञात है अभिजानता विज्ञातम अभिजानता तो अभिजानता विज्ञातम विज्ञात मानते हैं जो अज्ञानी लोग मानते विज्ञात अज्ञानी लोग विज्ञात किसे मानेगी अज्ञानी लोग का अर्थ देहा अहम मैं हूँ ऐसा जो जानते हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात होता है क्योंकि देह ज्ञात होता है इंद्रियों को भी हम जानते हैं हनुमान के द्वारा मन को भी हम जानते हैं जो देह इंद्रिया मन आदि प्राण आदि विज्ञात होते हैं वो ब्रह्म अज्ञानी के लिए ब्रह्म विज्ञात उनके लिए विज्ञात विज्ञात मतलब देह इंद्रिया आदि को ब्रह्म मान करके मानते ब्रह्म विज्ञात हो गया ऐसे कौन मान मानते हैं अभिजानताम जब ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान करके देहादि को में अहम बुद्धि करते हैं देहादि में जो बुद्धि करते उनके लिए ब्रह्म विज्ञात तो होता है और जो वस्तुतः ज्ञानी है विजानताम ब्रह्म अभिज्ञात और ज्ञात का विषय नहीं होता है जानने वाले के लिए ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है और नहीं जानने वाले देहादि को अहम बुद्धि देहादि में अहम बुद्धि करने से देहादि विज्ञात है इसलिए मान लेते हैं ब्रह्म विज्ञातम तो ज्ञान का विषय नहीं होता है ब्रह्म ऐसा जिसको निश्चय जिसका निश्चय वो ठीक निश्चय है और ज्ञान का विषय होता है ब्रह्म ज्ञात हो गया ऐसा निश्चय तो ज्ञान नहीं हुआ है ज्ञान का विषय नहीं होता है दिग्पचेतन सबका प्रकाश किसी ज्ञान का विषय नहीं है अब ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति का तो विषय है अंतकरण वृत्ति का किंतु वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती है खाली आवरण को हटा देती है और फल व्याप्ति उसमें है ही नहीं वृत्ति प्रति फल चैतन्य और वास्तव चेतन को प्रकाश नहीं कर सकता है वो प्रति प्रति तो प्रतिबिंब है दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होगा वो दर्पण को देखाएंगे तो दीवाली में प्रतिम्ब दिखता है दर्पण का प्रकाश दिखेगा कि दूसरी दर्पण को सूर्य को करेंगे और दर्पण में प्रकाशित तो सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के वापस जा करके सूर्य को प्रकाश कर देगा ऐसा नहीं इसी प्रकार वृत्ति प्रतिफलित प्रति चैतन्य है फल चिदाभास वो ब्रह्म को स्वयं प्रकाश नहीं कर सकता ब्रह्म स्वयं प्रकाश है अभिज्ञातम विजानता ब्रह्म जो जानते हैं साक्षात्कार कर लेते हैं उनके ब्रह्म विज्ञात नहीं होता है तो फिर जो जानने वाले के लिए यदि ब्रह्म अभिज्ञात हुआ अज्ञानी से क्या भिन्न हुआ ज्ञानी विज्ञानताम ब्रह्म अभिज्ञात जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उनके लिए ब्रह्म विज्ञात या अभिज्ञात है अभिज्ञात और अज्ञानी के लिए ब्रह्म अभिज्ञात जितने अज्ञानी मानते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया हमको देहादि में हम बुद्धि करने वाले मानते हमको ज्ञान हो गया बिल्कुल जो अज्ञानी है वो कहता है ब्रह्म विज्ञात तो वो कहते ब्रह्म विज्ञात अत्यंत अज्ञानी पाम्र भी कहता है हमको ब्रह्म क्या पता नहीं ब्रह्म क्या है और जो बिजानता उनके लिए अभिज्ञा तो हो गया तो फिर ही सामान्य लोग ब्रह्म ज्ञान में कोई भी विशेष नहीं बराबर हो गया और विज्ञा अभिज्ञात जानने वाले के लिए अभिज्ञात ये कैसे होगा परस्पर विरुद्ध है इसलिए ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा ये उपदेश है प्रतिबोध विदित मतम अमृत तत्व ही विंदते आत्मना विन्दते वीर विद्य विंदते मृतम प्रतिबोध विदित मतम बोधम प्रति प्रति प्रति प्रति बोधम प्रति प्रतिबोध प्रतिबोधम बोध हे ज्ञान घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति प्रतिबोध विधितम प्रत्येक बोध में वृत्ति ज्ञान का साक्षी वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक वृत्ति ज्ञान में अनुगत एक सदरूप ब्रह्म सर्वत्र अनुगते अलग अलग वृत्ति घट ज्ञान पटे ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान काम संकल्प विचिकित्सा अनुमान में बहुत वृत्ति होती है जितने ज्ञान है सब ज्ञान में सद्रूप से चिद्रूप से अनुगत है जो वृत्ति ज्ञान का साक्षी है वही ज्ञान ब्रह्म है ऐसा जो माना जाता है विद्य ज्ञान तो होता है वृत्ति के साक्षी वृत्ति के प्रकाशक वृत्ति में अनुगत इसको जो जानता है ब्रह्म वही मतम सम्य ज्ञान इसी ज्ञान से क्योंकि ही यस्मात अमृतत्व तो विन्दे इसी ज्ञान से अमृतत्व तो मोक्ष को प्राप्त करता है अर्थात जो अंतकरण वृत्ति ज्ञान है उसे प्रत्येक ज्ञान में ब्रह्म उसका प्रकाशक रूप से साक्षी रूप से अधिष्ठान सत्तास्पृतिस्प रूप से अनुगत होकर के रहता है घटाकार वृत्ति नष्ट होती पटाकार वृत्ति होती फिर रूपाकार वृत्ति रसाकार वृत्ति ये वृत्ति की उत्पत्ति ना से किंतु वृत्ति का जो साक्षी केवल वृत्ति का नहीं वृत्ति के अभाव का भी वृत्ति होने पर प्रकाश करेगा चिद रूप चेतन और वृत्ति नहीं तो वृत्ति के अभाव को प्रकाश करेगा वृत्ति वृत्ति के अभाव स्वर्ण को प्रकाश करने वाली अलुप्त शक्ति चेतन है वही ब्रह्म है उसको जो जानता है वही ज्ञान है उसी ज्ञान से अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है किस प्रकार प्राप्त करता है आत्मना बिंदत वीरियम वो विज्ञान से ज्ञान होने पर संशय विपर रहित तो हो गया आत्मना स्वयं ज्ञान विज्ञान न विज्ञान अतिशय से वीरियम विंदते वीर्य है सामर्थ्य को प्राप्त करता है बलों को प्राप्त करता है बल का ये शारीरिक बल नहीं ये बल है बड़े बल जिसको कहा गया ना यहात्मा बल ही नहीं लभ्य वो बल ये शारीरिक बल नहीं विषय दृष्टि तिरस्कार करने का सामर्थ्य ही बल है विषय दृष्टि होती विषय का ज्ञान होता है विषय चिंतन होता है विषय चिंतन विषय दृष्टि का तिरस्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है इसे ज्ञान अतिशय होने पर ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो विषय दृष्टि नहीं होती विषय पर नहीं जाता है विषय दृष्टि का तिरस्कार विषय विषय दृष्टि का तिरस्कार करने के सामर्थ्य का नाम है बल ये वीर्य ही उससे प्राप्त होता है आत्मना उसी विज्ञान अतिशय से ये वीर्य सामर्थ्य बलों को प्राप्त करता है वही बल है विषय दृष्टि का तिरस्कार करने का सामर्थ्य तो तिरस्कार करेगा विषय दृष्टि विषय ग्रहण नहीं करेगा विषय में सत्य तो बुद्धि नहीं तो साक्षात्कार दृढ़वन से विद्या विन्दत अमृतम विद्या ज्ञान ब्रह्म विद्या उसे तो अमृतत्व भिन्नते अमृतत्व को भाव प्रधान निर्देश करते अमृत का अमृतत्व को प्राप्त करता है अर्थात ये सब तो अविद्या अविद्या कार्य सब को नष्ट करके मुक्त हो जाता है यहा चेदे तथा सत्यमस्ती न चेदेदी महती भी नष्टि भूतेसु भूतेसु विचिधीरा प्रत्याशमा लोका दमृता बंती यहाँ श्रुति कहती है बड़े कष्ट है ये संसार में कभी देवता कभी मनुष्य कभी पशुपक्षी कभी नरक ये दुख बहुल संसार है प्राणी में जन्म जरा मरण व्याधि बार बार प्राप्त करता है ज्ञान के कारण जीव अभी मनुष्य जन्म प्राप्त किया जो कि अधिकारी है समर्थ है ज्ञान प्राप्त कर सकता है सामर्थ्य होने पर भी यह चेद अविदित अथ सत्यमस्ति यदि साक्षात्कार कर लिया तो सत्यमस्ति सत्य है सार्थक है परमार्थ सत्य है मनुष्य जन्म सार्थक तब हुआ सार्थक तभी तभी तो मनुष्य जन्म है उसी के लिए ही सुख दुआ भोग करने के लिए नहीं भोग तो सब जन्म में होता है परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए ही मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ यदि जान लिया तो सार्थक हुआ जन्म नचे दिहादित यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि नहीं जान सका तो महती भी सबसे बड़ी हानि यही यही बड़ी हानि एक बार मिला एक प्राप्त हुआ अवकाश मौका सार्थक नहीं कर पाया फिर चक्कर चौरासी लाख चक्कर भटकेगा ये नहीं कि अभी नहीं तो अगले जन्म मनुष्य हो जाएगा बहुत लोग सोचते हैं अगले जन्म में साधना करेंगे जोर से अभी तो नहीं करेंगे अगले जन्म में करेंगे ही अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा मालूम ये भेड़ बनना पड़ेगा पेड़ बनना पड़ेगा भेड़ी बन सकता है पेड़ भी बन सकता है नरक जा सकता है कोई ठिकाना नहीं फिर क मनुष्य जन्म मिलेगा उस समय याद रहेगा कि मैं पहले जन्म पूर्व जन्म निश्चय क्या था अभी साधन करूँगा अभी साधन करूँगा कुछ नहीं उस समय भी सोचेगा अगले जन्म करेंगे जो सोचता है ना आज नहीं करेंगे काल को करेंगे कल भी सोचेंगे कहीं नहीं कल भी करेंगे रटना कुछ अब याद करना है एक कल को करेंगे फिर काल आएगा नहीं आगे अष्टमी छुट्टी में करेंगे छुट्टी आएगा पहले आगे बड़ी छुट्टी आएगी उस समय करेंगे फिर छुट्टी आने बाद क्या सोचेंगे फिर आगे छुट्टी में में आगे करेंगे बिल्कुल ऐसे का महात्मा था जब पूछेंगे बोला अभी तो नहीं हुआ किंतु आपको मैं सुना दूँगा अब जब कहेगा आए आते ही ये महाराज इस बार नहीं मैं तो अगले बार बिल्कुल सुना दूँगा जो पढ़ाता था वो आकर हमको कहा स्वामी जी ये तो कभी नहीं सुनाते हैं हमेशा से बोलते हैं तो नहीं कुछ नहीं कर पाया अगले जन्म में करेंगे ऐसे भावना नहीं करेंगे अभी प्राप्त करना चाहिए अभी करना चाहिए नहीं तो महत्व विनष्ट वही जन्म मतु जरा व्याधि नाना ही भटकना पड़ेगा भूते सुभूते सुषित धीरा प्रत्यश्मा लोका दृत होती भूते सुभूते सुव स्थावर जंगमचराचर सौम्य पर ब्रह्म हे तो एक ही भूत भूतेषु विचि भूते साक्षात्कार करके धीरा जो है बुद्धिमान धीरपुरषे बुद्धिम प्रेतस्म लोकादमृता ये लोक से प्रत्यय मम अहम अहम मम भाव ज विद्याद्यापरत होकर हे अहंता मम त्याग केके सर्ववासना का त्याग करने पर एक अहम अस्मि ब्रह्म इस रूप से ज्ञान हो जाता है तो अमृता भवंती ब्रह्म ही हो जाते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मे व्यवती स यु वित ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति सुति कहती अथर्वेद मुंड उपनिषद में आएगा अभी ब्रह्म विज्ञानतम अभिज्ञातम अभिजानताम विज्ञानता सुनने पर जो है वो ज्ञात होना चाहिए प्रमाण से बहुत लोग ईश्वर नहीं है किसने देखा है प्रत्यक्ष नहीं दिखता है ईश्वर नास्ती ईश्वर नास्ती अप्रत्यक्ष सस विषाण जिससे सस प्रत्यक्ष नहीं दिखता है नहीं इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं इस्� देखा है कोई भक्त बड़े पूजा करने वाले भगवान का साक्षात्कार करता था कभी का थोड़ी देर आप रुक जाइए हमारे पास एक है उसको लाकर थोड़ा दिखा देता हूँ बार बार कहता है ईश्वर नहीं ईश्वर नहीं बड़ा हमको कष्ट होता है तो बड़ा रो रो कर कहा बोले चलो कोई बात नहीं दिखा लो इसे तो हम दर्शन नहीं देते चलो तुम कहते हो तो भक्ति भगवान मान लेते हैं आकर दिखाया वो तर्क पढ़ने वाले कहा नायम ईश्वर हो प्रत्यक्षत्वाद घटवत जैसे घट प्रत्यक्ष दिखता है ईश्वर है क्या नहीं है तो ये प्रत्यक्ष दिखता तो क्या ईश्वर है पहले तो कहा प्रत्यक्ष नहीं होने कारण ईश्वर नहीं, नहीं है और ईश्वर प्रकट हो गया क्या प्रत्यक्ष दिखता है इसलिए भी ईश्वर नहीं है तो ऐसे कहा जो प्रमाण से नहीं दिखता है तो सस्य विश जैसे होगा नहीं है ब्रह्म यदि अभी ज्ञानते तो नहीं होगा ऐसे मंद बुद्धिवाल में से ब्रह्म होगा कि ब्रह्म है ही नहीं खाली ब्रह्म ब्रह्म कहते किसने देखा डांट कर कि किसने देखा है जो साक्षात्कार जिसको हो गया वो कहेगा मैंने देखा करके मैंने साक्षात्कार किया देखा तो नहीं साक्षात्कार अभी क्या कहेगा क्या क्यों कहेगा क्या जरूरत है इसलिए यहाँ अभी ब्रह्म है इसको सिद्ध करने के लिए अज्ञानी की भ्रांति निवृत्ति के लिए आगे आख्याय ब्रह्म देवे भिजिज्ञे तस् ब्रह्मण विजय देवा अमयी अंत त तो ईषंतास्म कमेवायम विजयोस्मा कमेवाय अहिमे थी देवेभ्य बिजिग्य ब्रह्म देवासुर संग्राम हुआ था देवताओं के लिए देवेभ्य देवताओं के लिए ब्रह्म विजि के ब्रह्म परमात्मा ने जय प्राप्त किया जीत लिया जीत गया असुरों को परास्त कर दिया देवताओं के लिए देवताओं को जय मिली असुर परास्त हो गई तस् ब्रह्मण विजय देवा अमय अंत ब्रह्म की हुई परमात्मा की जय विजय किंतु देवताओं को जय का फल मिल गया अ महिअंत महिमा को प्राप्त किए पूज्य हो गए देवता प्रसस्त हो गए देवता बड़े हो गए तस्माकमे तो वयम विजयो तो अस्माकमेव अस्मा महिमा इति ते देवा अच्छ विचार तो करने लगे अरे हमारी ये जय हुई है यह महिमा हमारी है हम श्रेष्ठ हो गए असुर से हम ही जीत गई अस्माकम एवं अयम विजय अस्माकम कह करके यदि चिदृप दृग्रूप ज्ञान ब्रह्म को समझे तो कोई आपत्ति नहीं उसको नहीं समझ कर देहादि को लेकर के स्व देहादि भिन्न भिन्न है हम सब मिन करके आए जय कर जग प्राप्त कर लेते तो हमारी ही विजय है और जो महिमा है वो हमारी ही है अभिमान हुआ अभिमान को नष्ट करते आचार्य भी नष्ट करते गुरु परमात्मा भी नष्ट करते अभिमान की निवृत्ति के लिए गुरु के शरण में जाना होता है अभिमान से ही मार्ग से च्युत हो जाता है अहंकार का त्याग सबसे बड़ा त्याग है तो ये अहंकार से परमात्मा कृपा करते अहंकार का नाश करने के लिए भक्त के ऊपर अनुग्रह करते तो अहंकार का नाश करते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने देखा ये देवताओं को अहंकार हो गया ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है ये अस्माकम एवं व्यय महिमा ये कह करके जो अपने दे अग्नि इंद्रवायु है दे व आदि देवता है यही हमारे में अर्थात तो कोई ईश्वर परमात्मा के द्वारा कुछ नहीं हम लोग ने जीत गया हमारे ही जाए कहीं ईश्वर कहाँ है हम लोग तो जीत कर प्राप्त करते हैं कहाँ तो देखा नहीं क्या ईश्वर आकर कुछ किया तो हमने जीत लिया तब परमात्मा ज्ञान हो गया तो परमात्मा उनके अभिमान नष्ट करने के लिए आगे आ गया, गया मंत्र तद यशाम तेभ्य प्रादुर्भव तन्न बेजानत किमीद क्षमति तद ब्रह्म ऐसा विज्ञो इनका जो अभिमान मिथ्या ज्ञान ब्रह्म अभिमान को जान लिया परमात्मा ने अंतर्यामी परमात्मा जानते हैं तेभ्य प्रादुर्भव इनके लिए उनके सामने चक्षु के विषय होकर के कुछ रूप से प्रकट हो गई पर ब्रह्म निर्गुण शुद्ध इंद्र का विषय नहीं है किंतु कभी भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए सामने प्रकट भी हो जाते हैं माया से सगुण से हो जाते हैं ऐसे उनके सामने प्रकट हो गई जो सामने प्रकट हो गई कि उनकी ऊपर कृपा करने के लिए तन्न बेजाना था किमिदम यक्षमिति सब बड़े खुश हो रहे थे हमारी जय विजय हमारी महिमा वो देख उसको नहीं समझ पाए बड़े आश्चर्य किमिदम यक्ष यक्षय पूजनीय पूज्य महद्भूत है बड़ा है क्या है कभी देखा नहीं है क्या चीज करके सब नहीं जान पाए नहीं जानने से प्रिय के के देवता को कहते सब देवता मिल के जाकर के देखो थोड़ा पता करो कौन ये त्यग्निम अब्रुवन जात वेद एतद विजानी ही किमें तमिति तद तथेति तद्यद्रव तम व्यवदत कोशी त्यग्निर्वा जात वेदा वा तस्म तय किं वीरियमित्पीदेय यदिद पृथिव्यामी तस्म तृणम ने तथा दहे तदुुप्रेयाय सर्वजवन तकद सततव निवृते ने तक यदि तदक्षम ते अग्नि अब्रुवं ते दैवा देवता जातवेद जन्मे से ही ज्ञानी जात वेद कह करके सब कुछ जानने वाले जानम से सर्वज्ञ के समान आपे तो ये विजानि इसको जाकर देखो जान लो क्या है कि मैं तद एकम बड़े पूज्य महत्वभूत दिखता है क्या है जाकर देख लो इत हो गया है वाक्य समाप्ति देवताओं का वाक्य अग्नि ने का तथ्य तो थी ठीक है हम जाते हैं तद अभ्यद्रवध तद अभी उसके पास दौड़ा अग्नि जोर से चला गया जा करके वो पास में जाने पर दौड़कर गया था उससे पूछना चाहिए क्या कौन हो वहाँ और उसको साहस नहीं हुआ देख करके ही न बोल हो गया प्रतिभा न प्रतिभा हो गया नहीं बोल पाया चुप हो गया तो ये पूछना था ये न चुप हो गया तो तम अभ्यवदत तो कोसी थी वो यक्ष जो परमात्मा प्रकट हो गए थे पूछा तुम कौन हो जाकर चुप हो गया तो, तो क्या तुम कौन हो पूछा तो थोड़ा साहस बोलने के बोला मैं अग्नि हूँ अग्नि अग्निर्वेद अहमस्मी मैं अग्नि प्रसिद्ध हूँ अब्रवीति केवल मेरे नाम एक जातवेदा भी मैं जातवेदा वा अहमस्मी जातवेदा जात वेदोधन यस्मा जाति जाति विद्यत जा सब कुछ जान लेता हूँ सब जिससे ही सब कुछ जान लेते हैं जन्म होते ही सब कुछ ज्ञान जातवेद अग्नि मेरा नाम है जातवेदा भी मैं हूँ परमात्मा ने कहा तस्मिन स्तवाई किम वीरियम इति ऐसे दो नाम वाले प्रसिद्ध नाम वाले तुम इतने बड़े प्रसिद्ध हो तुम्हारे क्या सामर्थ्य किम वीरियम यती ये क्या पूछते अभी इधम सर्वम दहे यदि तो पृथ्वी यदि चाहूँ ये सबको जला कर भस्म कर दूँगा पृथ्वी में जो कुछ है सबको अग्नि प्रकट होने पर दावा होने पर ये बड़वा होने पर समुद्र को भी सुखा देती है इसे सारा ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ तस्मे त्रिनम निदतो उसके लिए सामने की तीर्ण सुखा तीर्ण घास रख दिया निदतो हो नि पुरस्थापने मत सामने रख दिया ए तो इसको जला दो तदुप्रिया तदुप उसके समीप प्रकर्षण आय दौड़ गया बहुत ये क्या करे तो अभी देखो हो सार्वजना बड़ा जोर से दौड़ना तन न सशाक तो बड़ा परिश्रम क्या जला नहीं सका जब वो प्रतिज्ञा की थी सब कुछ जला दूँ कि तीर्ण नहीं जला सका तो और क्या कहेगा ना उसको कुछ कहा दौड़ा भाग्य सतते व निवृत है दौड़ गया वापस और उनको यदि कहे ऐसी घटना अवलज्जित होगा तो उनको ये कुछ नहीं कहा नहीं तो सकम विज्ञान तुम यदि तक्ष मिती ये कौन यक्ष इसको मैं नहीं जान सका और ये कुछ नहीं बताया ऐसे हुआ करके अथ वायुम अब्रुवन वायतदीजानी किमेंदेषमीति तथेति तदभ्यद्रव तम व्यवदत्को वायुर्वाहमस्मीब्रवीन मातरीश्वा व अहमस्मी तस्मिवयि किंबी अपीदम सर्वधीय यदिद पृथिव्यामी तस्म तृणम निदेतदादत्व तदुप प्रेयाय सर्वजेन तशाका स तत एव निृते नहीं तद सक यद्य तदक्षमिति अतः वायुम अब्रवन देवताओं ने कहा वायो हे वायो ये तद इसको जान लो देखो लो किम यह तद्यक्षमितिए दक्ष दिखता है क्या है तेरा देखो तो वायु ने कहा तथा इति ठीक है तद अभ्यद्रवत उसके पास गया वो भी जाकर के हीन प्रतिभा प्रतिभा नहीं बोल नहीं पाया तो परमात्मा ने कहा को सी थी? तुम कौन हो तम अभ्यव तम वायु परमात्मा ने कहा तुम कौन हो कहा वायुर्वी अहमसमी थी मैं वायु हूँ मातरी स्वाभा अहमस्मी मेरा नाम मातरी स्वा भी अंतरिक्ष में चलने वाले मातरी स्वयती मातरी स्वा सारा आकाश में चलने वाला हूँ तस्म तय किम भी तस् दो नाम वाले प्रसिद्ध नाम वाले तुम्हारे में क्या सामर्थ्य इति तक समाप्ति वायु कथपीद आदधी यदि प्रतिव्याम सारा जो कुछ पृथ्वी में ब्रह्मांड में सब उड़ा कर ले लूँगा पृथ्वी में जो कुछ है सब सीधर सीधे लेकर ले, ले लूँगा भाई में तस में तृणी दे दो इतना सामने रख दिया इसको ले लो उड़ा करके आदत सोईते ले लो तद उपर पर्याय उसके समय पर दौड़ गया भाई वो सर्वज ने बड़ा जोर से किंतु तन न का आधा तुम आधा तुम ग्रही तुम न ससा कर समर्थन नहीं हो पाया उड़ा नहीं सका वो भी इस लज्जित उसी से ही सीधा निभावृत्युरा अवस चला गया और उसको देखा भी नहीं पूछ रहे हैं क्या आप कौन है जा गया था उनको जानने के लिए तो ये तो नहीं चला सका जान सका कहना चाहिए मैं तो नहीं कर सकता हूँ आप कौन है बताए ये मेरे में से क्यों नहीं हुआ ये नहीं कहा लज्जित तो होकर चला गया जाकर उनको कहा नहीं था दर्शकों तुम ये थे तो नहीं जानता हूँ और ये नहीं बता सका थोड़ी को उड़ाने के सामर्थ्य मेरा नहीं करके अथ इंद्रम अब्रवन्न मघवनेतजानी किक्ष तथेति तद व्यद्रवत्तमस्नात्तिरो दधे स तस्मेन्काशे स्त्रियजगाम बहुशुभम उइमवतीवाच किमें तक्षमित अथ इंद्रम अब्रवन उसके बाद दे को कहा मघवन् हे मघवन् हे इंद्र एतद्बीजानी युष्का जान जान लो थोड़ा कि मैं तद अक्षय दिए अक्षय कौन नहीं इंद्र ने कहा तो ठीक है इंद्र का तो अभिमान है मैं देवताओं का राजा हूँ ये अग्नि वायु नहीं जान सके ऐसा नहीं मैं अभी जान लेता हूँ बड़ा अभिमान गया तो तद तो अभ्यद्रवत उसके पास इंद्र गया परमात्मा ने देखा इसका अभिमान ज़्यादा है ज्यादा अभिमान है तो अभिमान को नष्ट करने उसको तस्मा तिरोदे कम से कम अन्य से तो परमात्मा ने पूछा तुम कौन हो कुछ संवाद हुआ इंद्र जो गया तो तिरुधान हो गया छिप गया दिखा नहीं तो इंद्र को देखा कि ये लोग तो कम से कम जा करके पास में जा कर के आए मैं तो आ करके देखते रहे पहले वो चला गया किंतु कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं चाहिए उसको प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए असफलता होती है विघ्न आते हैं ये विघ्न नहीं आते हटाने के लिए विघ्न नहीं आते भाग जाने के लिए विघ्न आने पर उसको संभाल करके देख करके फिर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए इंद्र वापस नहीं आया जैसे वो लोग आगे जैसे वापस आकर बोलते दाइम मैं गया तो चला गया अथा नहीं जान सका ऐसा नहीं इंद्र विशेष उपासना से प्राप्त किया इंद्रत्व को सतस्विन वह उसी आकाश में वही रह करके ध्यान करने लगा जब चिंतन करने लगा क्या है तो इंद्र की भक्ति भजन भक्ति इसे भक्ति देख करके परमात्मा फिर कृपा करते हैं तस्िम ने व आकाशीय स्त्री हम आ वहां देखा है कि स्त्री उसके पास इंद्र गया जो स्त्री बहुशोभ माना अत्यंत शोभमाना बहु माना जो कहा गया है ये ब्रह्म विद्या ही ये सबसे शोभनतम है ब्रह्म विद्या जितने सुंदर है सबसे बढ़ करके ब्रह्म विद्या ही है ब्रह्म विद्या ही शोभन और बाकी कुछ नहीं सब अविद्या का कार्य है शोभन क्या है अज्ञान का कार्य शोभन क्या होगा एक ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या भी ब्रह्मा वृत्ति भी अज्ञान का निवृत्ति का होने से मोक्ष मोक्षप्रद होने से वही बहुसव माना ये विशेषण दिया हेमावती मुमा ये उमा है नाम दिया यहाँ जो दुहित्री हिमावती सर्व के ईश्वर के साथ हमेशा रहता है रहती है मां इसलिए वो परमात्मा को जान सकती है ऐसे जान करके उनके पास इंद्र गया जाकर पूछा तो जो पूछा प्रार्थना की ताम होवाच तो प्रार्थना की किमें तद यक्ष मिति तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेव या प्रश्न भी आवश्यक है प्रणिपात सेवा प्रश्न तीनों सब करके तभी प्राप्त होता है तो उनसे पूछा कि मैं तद्यक्षमिति नहीं पूछकर चला गया तो नहीं पूछा जानने के लिए आया था जानना है तो प्रश्न किया तो प्रश्न करने से उनके उपदेश से इंद्र को ज्ञान हुआ सा ब्रह्मेति होवाच ब्राह्मण हो वाई तद ततो मही अधमिति तथोहैविदांचकार तो ब्रह्मेति सामने प्रकट होने पर भी नहीं जान सके कोई उमा वाक्य से ज्ञान हुआ सा ब्रह्म उवाच सा उमाने कहा ये ब्रह्म परमात्मा है ब्रह्मणो भई भी एतद विजय महिध्यम तुम महिमा को तुम प्राप्त करते हो तुमने किया ब्रह्मण एतद विजय परमात्मा की विजय से तुमको महिमा मिली ऐश्वर्य मिला किंतु तो परमात्मा की विजय ही तुम्हारा झूठा अभिमान हुआ इसलिए परमात्मा प्रकट होते उस पर स्पष्ट बता दिया तुम्हारा अभिमान निवृत्ति के लिए तत्वैव तो हाँ विदांचकार ब्रह्म यतिमा वाक्य से ही वाक्य से आचार्य वाक्य से ज्ञान होगा विदान विदांचकार ज्ञान हुआ ब्रह्म इंद्र को ज्ञान हुआ तत्व हैव इति कहा तत्व हेव ये भगवान भाष्यकार कहते न स्वातंत्र न स्वतंत्र नहीं परमात्मा का ज्ञान आचार्य वाक्य से तस्वा एते देवा अतितरामेवान्न देवान्द्वायुरीद्रस्े ह्यन निर्दिष्ट पस्पुस ते ह्यन प्रथम विदाचकार ब्रह्मेती तस्मा एववा अतितराम अन्य देव को अतिक्रम करके अग्निवायुन्द्र यदग्निवायुंद्र ये सब अन्नदेव से बढ़ करके उच्च क्योंकि ते ही निर्दिषं पस्पु निर्दिष्ट समीपतम ते इनको स्पर्श के संवाद किया ते तेहनत प्रथम विधान चकार इंद्र को तो मां वाक्य से ज्ञान हुआ और इंद्र के ऊपर से इनको भी ज्ञान हुआ इसको प्रथम विधान चक्र जो एकोचन दिया है विधान चक्र अर्थ कहना बहुवचन क्योंकि ते करता है ते तेहनत प्रथम विधान चक्र पहले उनको ज्ञान हुआ इसलिए इंद्र अग्निवायु अन्य देवता के विषय उत्कृष्ट है तस्माइंद्रो अति तरम अन्यन्देन् सह्यन निर्दिष्टम पर स्पर्श सह्यनत प्रथम विदांचकार ब्रह्मेति इसलिए अग्निवायु की अपेक्षा भी अग्निवायु को तो इंद्रवायु इंद्रवाक्य से ज्ञान हुआ किंतु इंद्र को उमावाक्य से साक्षात ज्ञान हुआ इसलिए तस्माद इंद्र अतितरामेव अन्य देवता से बढ़ करके क्योंकि सहयनत्दिष्टम्पस्पर्श समीपतम स्पर्श क्या अर्थात ज्ञान प्राप्त किया सयन तो प्रथम विधानसकार पैल ही ज्ञान प्राप्त किया अत्यसमी ज्ञान प्राप्त किया उमा के वाक्य से तस् आदेशोंद्द्द्द्द विद्युत विद्युत तो वेदुतदा एक न्यमीषदा इतद आदेश यदत विद्युत व्यद्युतदाई ते न्यमीषदाधत ब्रह्म का आदेश आदेश क्या है उपासना करने के लिए उपदेश है निरुपमा ब्रह्म है जिस उपमान से उसका उपदेश किया जाएगा इसे उपासना करने के लिए उपदेश करते हैं यदि तद्युत विद्युत का विद्युत आ आ उपमा के लिए सदृश विद्युतन प्रकाश जिसे विद्युत जैसे प्रकाश होकर के शांत हो जाती है इस प्रकार पर ब्रह्म प्रकाश होकर शांत हो गए उसके समान इसकी उपासना करें विद्युत तद्युत तदा आ विद्युतो विद्युत का विद्युत का विद्युतन आ सदृश के लिए उपमार्थ में इति कह के आगे इत एक है इत इति समुचे आगे भी है इति जैसे विद्युत के विद्युतन प्रकाश के जैसे इसे ऐसे न्यमिषद सद आ सदा चक्षु बंद करते खोल देते बंद करते बंद किया इसी प्रकार निमिषण बंद कर दिया जैसे थोड़ी समय पकड़वाया सम फिर आदर्शन हो गया इसी प्रकार ये चिंतन करे परमात्मा जैसे निमिषत निमिष कृतवान उसी प्रकार विषय को प्रति चक्षु जाती है फिर बंद हो जाता बंद कर दिया इसी प्रकार परमात्मा ऐसे इसका उपासना करने के लिए उपदेश किया गया या ये ये अति अतिदेवत ये दैवता संबंधी उपासना अथाध्यात्म यदतद्दतीवनोवन चेतदीक्षण सकल्प अतः अध्यात्म उपदेश परमात्मा का आदेश करते यदत गछतीव मन मन एक मन गव मन जाता जैसे ब्रह्म को विषय विषयकर्ता जैसे मन जहाँ कहाँ भी जाता है वस्तुत ब्रह्म सर्व नाम रूप का निराकरण कर देता सर्वतर ब्रह्म है ब्रह्म गच्छति व ब्रह्म विषय जैसी, इसे मन जहाँ जाते वहाँ ब्रह्म चिंतन करे ब्रह्म मन मन ब्रह्म को विषय करता जैसे इसे उपासना करे अन्य चुपस्मरती अभीक्ष इसे अभिक्षम भृशम अत्यधिक स्मरण करता है उपस्मरती स्मरण करता है इस पर ब्रह्म का मन संकल्प विकल्पात्मक ही उसे मनोपाधि का ब्रह्म ही तो इस मन उसको विषय करता है चिंतन करता है इस आदेश करने पर अभिक्षण संकल्प ये मन संकल्पात्मक है, तो इसी प्रकार उपदेश करने से मंदबुद्धि का विषय होगा ज्ञान होगा इस पर उपदेश किया क्योंकि निरुपाधि का ब्रह्म मंदबुद्धि के, के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता है ये संकल्प संकल्प मन मनस ब्रह्म विषय जो संकल्प करता है मन संकल्प करता है ब्रह्म विषय का संकल्प मन संकल्प युक्त तो होता है मन से जो संकल्प चिंतन होता है सर्वत्र एक ब्रह्म से बिन्न कुछ भी नहीं है तो ब्रह्म को विषय करता जैसे बना इसलिए ब्रह्म अध्यात्म देह के अंदर इसका उपदेश किया मन जैसे बाहर विद्युत के प्रकाशन है चक् को बंद कर दिया खुल करके ऐसे प्रकाशन धर्म है, है। इसी प्रकार मन सब जितने ज्ञान वृत्ति है सबके वृत्ति में मन की वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है मन है अभिव्यंजक इसलिए इसे चिंतन करे ब्रह्म का चिंतन करें जो ब्रह्म वृत्ति मन में वृत्ति है वृत्तियों का साक्षी है ब्रह्म वृत्तियों का प्रकाशक सब वृत्ति में अनुगत है मन जड़ होने पर भी जिसके कारण जिस प्रकाश रूप चेतन के संबंध से मन में प्रकाश लगता है मन बुद्धि विषय को प्रकाश ग्रहण करते ये चेतन रूप ब्रह्म का चिंतन करने के लिए ऐसे ध्यान करने के लिए उपदेश किया तद्ध तद्द्द्द्द्वनम तद्वनमित उपासित स एतद वेदाभि सर्वाणी भूतानि संवांछति तद्ध प्रसिद्ध है तद्वनम नाम परमात्मा तद्वनम उसका नाम है तद्वनमित उपासित तस्य वनम वननीयम प्राणी जातस्य संभजनियम प्राणी जाते के पूज्य भजनीय है इसे तद्वन नाम हुआ तस् कहते प्राणीवर्ग सबका वनम संभजनियम भजन का विषय है प्राणीवर्ग सब उसका ही भजन करते किसी नाम रूप से हो पर ब्रह्म का ही सब चिंतन करते ये पन्न्य देवता देव भक्ता कहते हैं जिस का भी जो चिंतन करे परमात्मा कहिए इसे तद्वन नाम से उसकी उपासना करें सय ए तम वेद अभि हैनम भूतानि भूतानी समती इसको जानता है एनम सर्वाणी भूतानि अभी सम्भाती सारे भूत जितने चरा चराचर है जितने जीव है सब इसकी इच्छा करते चाहते प्रार्थना करते जैसे परमात्मा की प्रार्थना सब करते हैं इसी प्रकार जो ब्रह्म को जान लेता है उसको भी सब लोग प्रार्थना करते हैं पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ऐसे उपदेश होने के बाद अभी शिष्य सुन रहा था आचार्य से कहता उपनिषदम भो ब्रूही तकता तनिषद ब्राह्मी बात उपनिषद अभ्रमती क्या उपनिषदम भो ब्रूही हम ताए सुनने के लिए उपनिषद सुनने के लिए ये उपनिषद हमको कहिए ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए आचार्य कहा उक्ता ते उपनिषद उपनिषद तो मैंने कह दी क्या उपनिषद कही क्या ब्राह्मी बाव उपनिषद अभ्रम ब्रह्म संबंधी उपद रहस्य विद्यात्म को मैंने उपदेश कर दी इतने सुनने के बाद शिष्य पूछता है उपनिषद मुझे कहो अमन्य विदि कह करके फिर उपनिषद कहो क्या है तो उपनिषद कहने का अभिप्राय पूछने का अभिप्राय है क्या इतने ही उपनिषद है या और कुछ है बाकी है इसका फल कथन करके उपदेश कीजिए इतने ही कहो विपलाद महर्षि कहेंगे इतने ही है और कुछ नहीं है ऐसा स्पष्ट कर बताओ तो इसलिए और कुछ है या इतने ही है तो इसलिए कहते उतता उपनिषद थे तो व्यम उपनिषद मैंने कह दी उपदेश हो गया इसलिए इतने ही उपनिषद है और कुछ नहीं है और कुछ जानने का नहीं जितने इतने में उपदेश हो गया वही पर्याप्त है वही ज्ञान प्राप्त हो के साधन है किंतु इतने कहने के बाद आगे भी मंत्र आगे उपदेश करेंगे तो कैसे सहकार्य नहीं है तो कहेंगे आगे जो उपदेश कहेंगे उपनिषद का सहकारि का कारण नहीं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय कहेंगे ज्ञान का उपदेश तो हो गया किंतु जो प्राप्त नहीं कर पाता है उपाय से उपाय को पहले साधन रखे <coughs> किसी भी कार्य बनाने के लिए साधन की आवश्यकता है क्या पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन है आगे साधन का उपदेश करते तप तसे तपो यहाँ उत्ताते उपनिषद जो कहा गया है ब्राह्मी भाव उपनिषद अभ्रम इसका अर्थ भा वाक्य भाष्य में कहते ब्राह्मी उपनिषद तुमको कहेंगे जो कह दिया अलग है आगे कहेंगे करके अलग प्रकार व्याख्या भी है तो ब्राह्मी है ब्रह्म संबंधी भाव का अर्थ उपनिषद तुमको कह दिया और आगे वाक्यभाषा में इसी का अर्थ करते समय भगवान भाष्यकार कहते ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद तुमको कहेंगे अभ्रूम का अर्थ कहेंगे ऐसा भी अर्थ है तस् तपो दम कर्मेती प्रतिष्ठा वेद सर्वांगाणी सत्यमातन तस्य तस्या उपनिषद तो। जो उपनिषद तो उपदेश तो किया गया उसका तप दम कर्म इस प्रकार इस प्रतिष्ठा है पाद है जैसे पाद होने पर पाद में प्रतिष्ठित होते हैं ये सब तप दम कर्मा आदि करने से संस्कृत शुद्ध अंतकरण शुद्ध होता है तो तत्वज्ञानी होती है तत्वज्ञानी की उत्पत्ति होती है इसलिए पाद के समान है वेद सर्वांगणी सारे चार्य वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुत चंद्र ज्योतिष चारे अंग सत्य सब अंग प्रतिष्ठा है एक प्रकार तो हो गया ये सब प्रतिष्ठा पाद के समान अथवा तसे तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा ये सब प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा के पाद हो गया तप दम कर्म ये प्रतिष्ठा पाद के समान हो गया यदि पाद के समान हो गया तो वेद क्या है वेदा सर्वांगानी अन्य अंग वेद है तप दम कर्म ये हो गया पाद के समान है और बाकी अंग पाद को छोड़कर हाथ सिर आदि जितने अंग है वेदा ये वेद शब्द से वेद का अंग भी ले लेना अंगी जब चैत्र आएगा उसके अंग छोड़कर आएगा क्या अंगी के ग्रहण करने से अंगों का ग्रहण होता है तो वेद कह दे तो छह अंग के साथ वेद का ग्रहण हो जाएगा यहाँ सर्वांगानी का अर्थ अंग क्या शिक्षा कल्प व्याकरण होगा यहाँ सर्वांगानी का अर्थ पा आदि अंग है क्योंकि तप धर्म कर्म प्रतिष्ठा पाद के समान हो गए तो बाकी अंग सब वेद है वेद और छे अंग मिल करके सर्वांगाणी सब अंग है प्रथम व्याख्यान के अनुसार तप दम कर्म वेदा सर्वांगाणी प्रतिष्ठा ये सब होने पर प्रतिष्ठित तो होता है दूसरे व्याख्यान के अनुसार हुआ तप दम कर्म ये पाद के समान हुआ और बाकी सब अंग जितने हैं वो वेद ही है, वेद अंग सब मिल करके अन्य अन्य नि सर्वाणी अंगाणी सत्य में सत्य आश्रय सत्य के बड़ा आश्रय सत्य आयतन आश्रय उसमें ही ब्रह्म विद्या स्थित होती है सत्य है माया का अभाव कुटलता का अभाव शरीर मन वाणी में शरीर में कुटलता नहीं हो वाणी में भी नहीं हो मन भी नहीं हो तब जिसमें है उसमें ब्रह्म विद्या होती है इसलिए अभ्यास करे शब्द स्पष्ट शब्द नहीं करके एक शब्द कुछ मन में रह करके अलग उल्ट पाल्ट कहे उसको जानने के लिए दस बार प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले ऐसा नहीं स्पष्ट भाषण करना अच्छा है आगे कठोर पर निषद में आएगा नचिकेता या पिता से कहता है कि सत्य सत्यवचन पालन करो कोई झूठ बोल करके मिथ्या भाषण करके अजर अमर नहीं होता है क्यों झूठ बोलना सत्य बोलने से कोई सिरच्छेदना नहीं होता है जहाँ कुछ हानि नहीं तो सत्य क्यों नहीं बोले क्यों कुटला वचन बोले सत्यवचन सत्य क्यों नहीं करें हाँ जब किसको कष्ट होता है या लगा जो जानने के लिए कोई पूछता है साफ साफ बोलो साफ नहीं बोल करके ये कहा गया असमेध सहस्रंच सत्यमच तुलायाधृतम असमेध सहस्रात् तु, सत्य में एकम विशिष्यते अश सहस्राच सत्य में विशिष्यते एक हजार असमेध कर्मफल का जो तने तो कर्म का फल है तुला में रखे एक तरफ सत्य भाषण सत्यम च तुला से धारण किया गया असमेध सहस से एक सत्य ही विशेष होता है ये विष्णु स्मृति आया तो सत्य भाषण के सत्य का आयतन तो मास्य न ये जे मम अनतम न माया च जिनमें कुटलता मिथ्या भाषण नमाया नहीं उसमें ये प्रतिष्ठित होती इसलिए सत्य भाषण के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है सरल सिद्धा सत्यवाणी ये सत्य भाषण के बड़ा साधन है ये साधन को एक एक साधनों को अपनाए साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होगी और को नहीं रह करके बुद्धिमता, कुटलता, ये सब बना रखे नहीं सरलता चाहिए ये जितने सरलता है ये सरलता ही दैवी संपत्ति सत्य सत्यभाषण ये आयतन प्रतिष्ठा आश्रय है ये ताम एवं वेदापह त्यपापमान मनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठती यो वै ये वेद एवं वेद इस जो विद्या है ब्रह्म है विद्या इस प्रकार परंपरा से आचार्य तो मुख से श्रवण करके तप दम आदि से साधन युक्त हो करके इसको जानता है साक्षात्कार करता है पाप मानम अपत्य पाप को नष्ट करके ज्ञान होने पर पाप अविद्या काम कर्म सब संसार के सब को नष्ट करके अनंत स्वर्गलोके प्रतिष्ठति प्रतितिष्ठति स्वर्गलोक कमें स्वर्ग का विशेषण दिया अनंत ये स्वर्ग जहाँ इंद्र है ये स्वर्ग को नहीं लेना वो तो शांत है अनंत विशेषण देने से ब्रह्म स्वरूप है इसको स्वर्ग शब्द से कहा क्योंकि स्वर्ग सुख विशेष है सुख का वाचक है और परमात्मा भी विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद रूप है इसलिए स्वर्ग सब आनंद है जो अनंत आनंद अनंत आनंद परमात्मा ही है बाकी कोई आनंद अनंत नहीं है ये उसमें प्रतिष्ठित तो हो जाता है प्रतिष्ठित तो होता है था? जायसी लोग जय सबसे उत्कृष्ट है सबसे महत्व है वही स्वरूप है उसे प्रतिष्ठित तो हो जाता है आत्मा में प्रतिष्ठित तो हो जाता है क्या था आत्मा में स्थित तो हो गया स्वरूप होकर के रहा फिर संसार को प्राप्त नहीं करता है ये अभिप्राय है ओम आप्यायन तो ममांगानी वाक प्राणचक्षु श्रोत्र अथो बल मंद्रिया सर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद माह ब्रह्म निराकु महम निराकोद निराकणमस्त निरा केस्तु तदात्मन निरते य उपनिष्सुधर्मास्ते मयिशन ते मयि सन ओ शातिशाशाईशवापनिषद यजुर्वेदे कन उपनिषद हो गया के अंतर है आगे काठोक उपनिषद ये कठोपनिषद है ये भी यजुर्वेद के अंतर्गत है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है कठ शाखा है यमरज नचिकेता का संवाद है इसमें शांति मंत्र है ओं सहना सहन भुनक सह वीर करवा वह तेजस्वी नधीतमस्तु माँ ओम शांति शांति शांति ओम परमात्मा ब्रह्म सहनव अवतु शिष्य आचार्य दोनों को एक साथ रक्षा करे अवतु अवरक्षण असहनव भुनक्तु पालन करें सहनव अवतु रक्षा करे विद्या स्वरूप प्रकाशन करके और सहनव भुनत्व दोनों की पालन करे विद्या का फल दे करके सहवीर करवावही दोनों सामर्थ्य सम्पादन करे तेजस्वी तेजस्वी नौ अधीतमस्तु हमारे द्वारा अध्ययन तेजस्वी हो अथवा तेजस्वी नौ अध तेजस्वी का आलोकप्रद करेंगे तो नौ आवाभ्या अधीत तेजस्वी अस्त हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया श्रवण किया और तेजस्वी फलप्रद हो अथवा तेजस्वी नौ हम जो द्वन तेजस्वी तव तो तेजस्वी नउ अधतम अस्तु हमारा अध्ययन सफल हो तेजस्वी हो महाविद्वेषा वही आचार्य शिष्य में तो द्वेषा नहीं होना चाहिए किंतु प्रमाद से कभी व्याख्यान ठीक नहीं हुआ आचार्य के द्वारा अर्थात शिष्य विधिवत विद्या ग्रहण नहीं करे विधिवत विद्या की प्राप्ति होती है सुनने पर भी उसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं अहंकार के कारण सेवा चाहिए सुनते हैं सेवा का नाम लेने से नहीं हम तो पढ़ने के लाए गुरु शुश्रूषा विद्या पुष्कल न धने नवा विद्या विद्या चतुर्थ नैव कारण थोड़ी सेवा के प्रसंग आने पर नहीं हम तो अध्ययन करने के पढ़ने की लाए सेवा क्यों करेंगे ये जानने पर भी नहीं हो पाता है ये प्रमाद से विद्या ग्रहण नहीं होता है तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवा भगवान कहते हैं और जिस प्रकार शिष्य को रहना चाहिए इस प्रकार नहीं रह पाए और आचार्य यदि ठीक ठीक व्याख्यान नहीं कर पाए प्रमाद से तो विद्वेष की संभावना है प्रार्थना करते द्वेष नहीं हो ये सब प्रार्थना करने का अभिप्राय द्वेष हो सकता है उसे सावधान रहे कहीं यदि थोड़े द्वेष दोष दृष्टि तो संसार में होनी चाहिए वैराग्य के लिए चाहिए संसार से दोष दृष्टि नहीं होकर के जिसका जिसकी दोष दृष्टि आचार्य के ऊपर हो जाए ज्ञान प्राप्त हो जाएगा दुर्भाग्य है संसार से दोष दृष्टि नहीं करके ऐसा हो जाती है कभी कभी आचार्य के ऊपर दोष दृष्टि ये होती है जहाँ आचार्य के ऊपर दोष दृष्टि हो गई गया पतन हो गया इसलिए किसी प्रकार विद्वेष की संभावना है द्वेष नहीं हो के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस शांति पाठ में जैसे जैसे कहा गया इसी प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करके ही श्रवण करे तो फल प्राप्त तो होता है कोई कोई शांति पाठ को सोते हैं शांति पाठ तो चलता है अभी बाद में जाएंगे थोड़ा से दस मिनट विलम्ब करके आएंगे क्योंकि पाँच मिनट शांति पाठ होता है तो व्यर्थ तो है ऐसा नहीं बार बार कहते शांति पाठ ये श्रवण का अंग है और केवल पाठ नहीं पाठ के साथ जैसे अर्थ का है इस अर्थ चिंतन करे ध्यान करे परमात्मा का परमात्मा का ध्यान ही तो करना है ध्यान चिंतन है परमात्मा का ध्यान तो किसी प्रसंग पर परमात्मा के चिंतन करना है तो श्रवण के पहले उपनिषद में भी मंत्र है ये वेद है पौरुष नहीं अपौष वाक्य में पहले शांति पाठ पूर्व कही श्रवण होता है तो ये अवश्य उसका पाठ करे मन से चिंतन करे फल प्राप्त होता है करना चाहिए महिंद्र पाठ भी ऐसे पाठ है कोई बोलते ना हम उस समय अनुष्ठान करते हैं उस समय हम जप करते हैं तो महिमन पाठ भी ध्यान है महापुरुष ने जो नियम रखा है समय का सदुप करें महिमन पाठ आरती महिमना में परमात्मा का ध्यान होता है जप करने के लिए अन्य समय करो जिस समय महिमन पाठ उस समय हमारा जप का समय है ऐसा नहीं समय तो उसके अनुसार रखे और कोई सेवा का समय है कहीं सेवा है, तो हम जाएंगे हमको क्या समझते हैं ऐसा नहीं जैसे जैसे शास्त्र में कहा गया इस प्रकार चले तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है शास्त्र श्रवन करते समय ये सीखे क्या हमें कमती क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं कि शास्त्र में जो कहा गया केवल सुनते जाना और करना अपने मन से तो अपने मन से कोई करे तो कोई मना नहीं करेगा स्वतंत्र है किंतु वो स्वतंत्र नहीं है मन के परतंत्र होकर के कोई मानते हम स्वतंत्र जो अपने को स्वतंत्र मानते हैं ना मन के अधीन हो जाते हैं शास्त्री के अधीन आचार्य के अधीन नहीं मन के अधीन क्योंकि हम स्वतंत्र है वो स्वातंत्र नहीं स्वतंत्र है तो ब्रह्म ज्ञान होने से ही स्वतंत्र होता है और उसके बिना परतंत्र द्वैत है तो भय रहेगा और स्वातंत्र प्राप्ति के लिए पहले परतंत्र होना चाहिए आचार्य के अधीन शास्त्री के अधीन होना चाहिए इसी प्रकार चलित प्राप्त होता है इसलिए उपनिषद का उपनिषद आरंभ होता है यह एक आख्याय का है आख्याय के से उपदेश करते स्पष्ट रूप से ज्ञान होगा ओ उन ह वे जात श्रवसर्वेदसम ददो तस्य नचिकेता पुत्र आस उसन कामना करते हुए वाजश्रव स नाम नाम हो सकता है अथवा वाजम का अन्नम अन्न दान करने के कारण जिसकी कीर्ति है वाजम तनिमित श्रव यस वाजश्रवा अन्नदान के कारण कीर्ति दान में सबसे तो विद्यादान श्रेष्ठ है अन्नदान अन्नदान महादानम विद्यादान मतः परम अन्नदान श्रेष्ठ है तो अन्नदान के कारण कीर्ति जिसकी थी वो वाजश्रवा उसका पुत्र का नाम है वाजश्रवश अर्थात जिसके विषय में कहते हैं उनके पिता अन्नदान करके बहुत कीर्ति को प्राप्त करके उनका नाम हो गया था वाजश्रवा इसलिए उनके पुत्र के नाम हो गया वाज सर्वसम इन्होंने सर्ववेद सम दधो एक विश्वजीत याग है विश्वजिता अजित विधान किया गया उसमें तो सारे धनों को देने का होता है सर्ववेदशम सवधनों को दान कर दिया या किया कामना से किया स्वर्गफल प्राप्ति होती है सर्वस्व देना है सब दे देंगे तो पुत्र आदि रहेंगे वो कैसे भूखे रहेंगे तो उनके लिए जितने आवश्यक इतने रह करके बाकी सब दे देना जितने आवश्यक है इतने तो दिन रखना चाहिए किंतु मिल गया मौका है कि मिल गया पुत्र के नाम पर रख सकते हैं किसके पास रुपया है जो देता है ना अच्छे अच्छे नोट साफ नोट को रखता है पुराने फटे देता है महात्मा के पास आता है बहुत फटे जो बाज़ार में नहीं चलेगा अभी अब हमको मिला कोई आधा नोट का आधा है कहने कहा उसको दे दिया फटे पुराने नोट दे, दे देंगे अगर कहीं भी होता है तो पहले फटे पुराने का महिला थोड़ा महिला साफ हो तो भी साफ नहीं करो किसको दे दो पुत्र के लिए रखना है पुत्र नाम से रक्षते हैं तो उसके लिए पुत्र तो था उनका नचिकेता नाम पुत्र आशो नचिकेता नाम का पुत्र था तो तो तो जिस प्रकार पुत्र के नाम रक्षता है वो क्या किया पुत्र के नाम पर अच्छे अच्छे गो रख दिया बुडी जो कुछ काम नहीं उनको दे दो किसको देते हैं कोई मांगे आएगा देने के लिए किसको देंगे जो कुछ काम का नहीं पर इसको ले लो वो क्या करेगा तंग हुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा सो सोमन्त कुमार संतम ये तो बच्चा कुमार था प्रथम वयस में बाल ही होने पर भी दक्षिणासु नियमानासु दक्षिणा के जो गो ले, जा, ले जाती थी उस समय में नियमानासु श्रद्धा आविवेश श्रद्धा प्रविष्ट हो गई जैसे भूत प्रेत किस्में प्रविष्ट ग्रह प्रविष्ट होते हैं श्रद्धा हो गई ये श्रद्धा एक दैव सम्पत्ति है बहुत पुण्य कर्म का फल है श्रद्धा कहा गया शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्यबुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्वीर या वस्तु उपलभ्यते सत्यबुद्धि से निश्चय करनी श्रद्धाएं या वस्तु उपलभ्यते श्रद्धा एक साधने ज्ञान के लिए आत्मतत्व तो तो साक्षात करके साधन है दैवी संपत्ति है आस्थिक बुद्धि शास्त्रीय मार्ग में श्रद्धा आचार्य के प्रति श्रद्धा ये जो श्रद्धा है शास्त्रीय मार्ग शास्त्रीय साधन में ये श्रद्धा है बहुत पुण्य का फल समय पर किसकी श्रद्धा हो जाती है श्रद्धा तो सबकी होती है कोई सद महापुरुष में श्रद्धा करता है कोई चोर अपने सरदार के ऊपर करता है उनके भी गुरु होते हैं किन्तु ठीक स्थान पर श्रद्धा कैसे करेगा क्या पता है तो इसे श्रद्धा होगी समय पर यह पुण्य का फल परमात्मा की कृपा से परमात्मा की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होती है किंतु श्रद्धा नहीं हो तो गंगा जी तो सामने है उसके विश्वास नहीं कहेगा क्या होगा यह पानी पाइप में पानी हो पानी में क्या फर्क है कहेगा तो क्या उसके मिलेगा तो प्राप्त होने पर भी श्रद्धा नहीं हो तो व्यर्थ हो जाता है तो उसमें श्रद्धा होगी सद्धानु पर सो मन्य तपचा होकर के मान मानता विचार किया पीतो दका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनदा नाम तेलो कांस गिता विचार किया ये गो कैसा है इस गो को देने वाले आनंद नाम के लोक है दुख को प्राप्त करता है नरक दुख को प्राप्त करता दक्षिणा के लिए जब देता है ऐसे गो कैसे को पी तो दका पीतम उदकम यही जिन्होंने पानी पी लिया आगे पानी पीने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है जगध जगधम तृणम यही तृणमी घास जितने खा खा लिया आगे खाने के लिए सामर्थ्य नहीं ये नहीं ये पेट भर गया ऐसा नहीं पेट भर गया अगर नहीं खा सकते ऐसा नहीं पेट पानी पी लिया और थोड़े एक दो घंटा ऐसा नहीं आगे और खाने पीने के सामर्थ्य नहीं बिल्कुल बूढ़ी मरने वाले उनको दे दिया दुग्ध दोहा दुग्ध जिनका दोहन कर दिया दुग्ध आगे दुग्ध चीर नहीं होने वाला है निरिंद्रिया अरे निरिंद्रिय मतलब प्रजनन उत्पत्ति के लिए आगे बचड़ा जन्म देने के लिए सामर्थ्य भी नहीं वृद्धि होगी निष्पला को उनको यदि कोई देता है दान करने के लिए ऐसे देते हैं अपने लिए तो हजार दो हजार पाँच हजार का कम्बल सा लाएंगे महात्म देना है ढूंढ ढूंढ करेंगे पचास रुपया में कम्बल मिलता है <laughs> साइन बोर्ड देते हैं यहाँ कम्बल मिलता है पचास रुपया में देने के लिए पच्चीस रुपया में जिसको अपने पैर के नीचे भी नहीं रखेंगे ऐसे कमल में हाथों को दे देते हैं सब लोग को नहीं कभी आया था कि किस किसने दिया आ, मैं कहा इसको तुम ले लो अपने हमारे प्रसाद इसको रखो घर में वह <laughs> नहीं किसको दे देना नहीं कहा हम इसी किसको देंगे इसको किसको देने लायक नहीं ना हम हम किसको दे सकते तुम्हें लेके रखो जो कुछ करना है करो हमको मालूम है तुम नहीं रखोगे ना ही तो लो तुमको यदि इतने श्रद्धा है तो लो प्रसाद लेकर रखो तो वह किसको दे देंगे मैं क्या लो तुम उठाओ जो दिया से ऐसे <laughs> जो देते हैं जो कि ऊपर ऐसे है पूजा मंदिर में भी ये दुकान भी जानते हैं कोई गए कुछ वस्तु खरीदने के लिए करने के लिए तो क्या करना है पंडित अरे पंडित को देना है तो नहीं पहले तो बाड़े बड़े हज़ार रुपया दस की साड़ी धोती दिखाया क्या करना है बोलो बोलना ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए तो क्या करना है ना साधु को देना अच्छा साधु को देना है निकला <laughs> भगवान को देना है और छोटे छोटे <laughs> भगवान के ऊपर चढ़ाना भगवान के ऊपर ये साड़ी नहीं चाह सकते धोती नहीं चाह सकते कोई भक्त ऐसे था भगवान को चढ़ाने के लिए देवी को चढ़ाने के लिए साड़ी अलंकार लेकर आता था कहता तो देवी को हम थोड़ी छोटी चीज़ के लिए हम नया नया जन्मदिनों के लिए नया वेश पोषाक हैं और उस शिवरात्रि में जाएंगे तो उनको ले छोटे कपड़ा छोटे चढ़ा देंगे नहीं तो फाड़ करके वस्त्र देने के लिए इतने कपड़ा रखो फाड़ कर थोड़ा चढ़ा दिया विद्धि हो गई वस्त्र भी दिया जा सकता है देना चाहिए इन वस्त्र देते समय नहीं तो वस्त्र भावित सूत्रों दा दिया था धागा भी लगा दिया ये तो ये कहते ही से जो देता है दान करता है तो अनंदा नाम तेलो ये लोगों लो को, को प्राप्त करता है जो अनंदा का अनानंदा असुख दुख स्थान सुख प्राप्ति नहीं होती ऐसे ऋत्यु के लिए देता है तो ऐसे तादत ऐसे गो को देता हुआ जाता है ओ शनो मित्र शं वरुण शनो भवत्मा शन्ना इंद्र बृहस्पति शनो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादीशम ऋतम बादिशं सत्यमशी तदारवेद आवीमा ओम शांति शांति शांति